गुरु पद वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकरणोद गोपीजन सामूत बिंद वन मनो वाछाकल के पास सिंधु पति पावुने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगो लंग घायित गिरी यद्कृपातमह वंदे परमाधव बृंदाई तो स्न भक्ति पदेवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृतन चीव नरोतम देवी सरस्वतीजयो मुदीर संकीर्तने कृष्णकथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगू धैय सदा पिभवनमीष्ट दूहम तीता स्पिन तम सरण भीता वंदे महापुरशते चरण भिन्दुस्त सुवराजक्ष्य धर्मीचसा जर ज सुर शीतराजक्षी धर्मीष्ट अर्जुवचसा जगर माया मेघ दईत वधा वंदे महापुरशते चरना यदपल्लवनक चंद मनी छटा विस्फुरीज किमो दुष्वदर्श पूर्णरागरस सागर शाराधिकमे कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद शैत गाधर शिव सदी गौरभक्त श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे आजानुम्बित भुजों कनका बदात संकीर्तन कवितरो कमला हैरोज बरो जोगोधर गोपालो वंदे जगत प्रिय करुणा उतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 भावानुरूपे भावा सदा नंगातरंग रमणीय जटकलाप गौरीरतरुशी तो नारायण प्रियमदापहारम भरा नसीपुरपति भजबीशनाथ गीी सजस्वी लक्ष्मी से यस चक्षस जृदय समे िमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे भजे बजी कमंडन समस्त पाप खंडनम भजे भजक मंडनम समस्त पाप खंडन शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है किसी ने पूछा था प्रभुपात इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है यही जन्म में प्रपात बोला हाँ इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत्व में रहो भजन करते रहो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हर हालत में संभव है ऐसा कोई बात नहीं है जन्म में होगा नहीं आनंद काल से जीप घूमते घूमते इस अवस्था में आए हुए हैं जहाँ शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ उसका संबंध बने दीक्षा लेने का भी एक व्यवस्था हुआ जो भी है सुबह में चर्चा किया था एक बात उठाया था वैष्णव चरित इतना गंभीर है वो अगर समझने में गलती हो जाए तो हमारा भजन का सत्यनाश मीन केतन रामदासमनंद बहू कहा ंग पार्षद इतना प्यारा है तुम आप पूछो नितान का अंतरंग पार्षद है मिन के तन रामदास कृष्णदास गोस्वामी सावधान करने के लिए हम लोग को यह बात को उठाए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी झामाट पुकुर झामाट पुकुर नाम कर एक जगह है बंगला में शायद वर्धमान स्थित होगा उसी जगह उनका पूर्वाश्रम ऐसा लिखा हुआ है वो पूर्वाश्रम में ठाकुर जी का विग्रह पूजित होता मदन मोहन पूर्वाश्रम में और उसी जगह कृष्णदास विराज गोस्वामी जी का पूर्वाश्रम का जो भाई है वो भी सेवा में लगे हुए हैं और एक बाहर का ब्राह्मण है उसको भी रखा वो भी सेवा कर रहे हैं उस सब चल रहा है बड़ा संकीर्तन चल रहा है आठ दस दिन से संकीर्तन चल रहा है इतना आनंदमय संकीर्तन और ये संकीर्तन योग में निमंत्रित हुआ है कौन बहुत सारे आदमी उनमें से निम कतम रामदास जी वो भी आए हुए हैं मीन कथम रा, रामदास जी को, को कोई बाहरी दृष्टि से देखने जाए उसमें उल्टा हो जाएगा इतना प्रेमी है तो उसका जो बोलचाल है किसी को समझ में नहीं आएगा मीन कदम नानदास आए हुए हैं आके ही किसी को चापर लगा दिया किसी को गले लगा दिया किसी को गाली दिया ऐसा करके ठाकुर जी का सामने पहुंचा जितना सारे उधर भक्त लोग हैं जिन लोगों को मालूम है मीन कदम नानदास कौन है तुरंत उठ के खटाव खड़ा हो गया पैर का धूल लिया इतना मिन प्रेमी हर वक्त प्रेम से पागल जैसा लेकिन वो गुणानव मिश्र बोल के जो ब्राह्मण है वो है वो सम्मान नहीं किया उतना और किशोरदास को विराज गोस्मी कह रहे हैं जो मिनक नामदास कभी इतना बोला जे यही तो रोम यही तो रोमहर्षण सुतो जो बलदाव आने से खड़ा नहीं हुआ था इतना बोला नैमित क्षेत्रों में रोमहर्षण सूत का बात आता है पहले भागवत गदी में भागवत कथा बोलने के लिए रोमहर्षण सूतो जी को बैठाया गया था ये आपको जानकारी नहीं है शायद नैमित क्षेत्र में पहला जो भागवत कथा का व्यवस्था हुआ था उसमें रोमहर्षन जी को बैठाया गया था पहले और रोमहर्षन जी जो है बल्लाव जी महाराज जब तीर्थ तित, तीर्थ अटन करने के लिए निकाल पड़े क्योंकि वो कौरव और पांडवों का बीच में तो लड़ाई होना ही है बल्लाव जी महाराज बहुत समझाए हैं लड़ाई मत करो उसमें कोई फायदा नहीं है स्व हमारा भाई जो है कोई माना नहीं भीम भी माना नहीं ऐ भीम नहीं दुर्योधन माना नहीं ऐसा करके समझौता हुआ नहीं बल्लाभ जी मरा बोला हम किसी भी पक्ष में अंशों नहीं लेंगे हम चले जाए बाहर जा तो लोगों को जो इच्छा है कर बल्लाव जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए निकल करे निकल पड़े बल्लाभ जी महाराज जी सब तीर्थों में गए हुए थे उस समय नित्यानंद भगवान जो है वो भी वही तीर्थों में सब सारे जो तीर्थों में बलराम गए वही सब तीर्थ में नित्यानंद भी गए यहाँ तक भी गुफा जहाँ हम गए थे वो बद्दी नारायण छोड़ के एकदम गुफा वहाँ भी नित्यानंद गए क्योंकि बलराम महाराज जी भी उधर गए नित्यानंद प्रभु जब उधर पहुँचे गुफा तो बैसदेव जी स्वयं प्रकुट होके उसको दंडवत किए लगा एकदम बाकी लोग जाए तो वैष्णदेव जी को देखेगा वैष्णदेव जी कहा है नितानंद गया तो वैष्देव जी प्रोकुट होकर उसको एकदम चरण दंडवत किया एवं आलिंगन के बहुत यहाँ तक कि माधाचार्यो जिसका नाम है माधाचार्य जी माधाचार्यो जैसे जिस नाम पे हमारा गौड़ीव संप्रदाय का नाम हुआ माधव गौड़ीव संप्रदाय माधाचार्यो जी मायावाद का खंडन में सबसे ऊपर ये माधाचार्यो जी जब गुफा में गए थे वहाँ भी बैजदेव जी प्रकुट होके उसको आलिंगन किया था ये सब प्रसंग है साक्षात शिक्षा भी दिया बहुत सारे और जो इधर जो बात है जो बात कह रहा था बल्दाव महाराज पहले तीर्थाटन करने के लिए निकल गए करते करते जब जब नैमेश क्षेत्र पहुँचे तो वहाँ देखे जितना सारे ऋषि मुनि सब कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं और रोमोहर्सन जी महाराज वो बल्लाभ जी के देखने का बाद भी वो खड़ा नहीं हुआ था इस प्रसंग आता है लेकिन सिद्धांत तो आदमी लोग जानता नहीं जो बैस गदी में बैठा हुआ है जिनको ऋषि मुनियों ने सब इकट्ठा मिलकर बैठाया इतना सम्मान के साथ रोमोहरसन प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है को वो खड़ा होके खड़ा हुआ नहीं तो क्या उसको जानकारी नहीं था कुछ ऐसा नहीं इसमें से ऐसा जैसा है ये बात को उठाया था मीन केतन नामदास मीन केतन नामदास बोले जैसे बदलाव आने से रोमहर सु तो खड़ा नहीं हुआ ये ऐसा है दंडवत नहीं किया खड़ा नहीं किया कुछ जो भी है छोड़ दिया इसके बाद आनंद से आनंद के मारे नृत्य कीर्तन आदि होने लगे तो इसका बाद जब मिनकेतन नामदास जाने लगे उस समय किसी एक बात का ऊपर तर्क हुआ था नित्यानंद प्रभु का ऐ, क्या कहे नित्यानंद प्रभु का विषय में ये आपका कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी का भैया का साथ कृष्णदास को विराज गोस्वामी का भाई जो है नित्यानंद प्रभु का ऊपर उतना विश्वास नहीं है विश्वास आभास है आभास विश्वास है और गौरंग मापों के ऊपर विश्वास है इस बात का ऊपर थोड़ा चर्चा हुआ था उसमें गुस्सा होके अपना जो बांसी है बांसी को फाड़ के एकदम टुकड़ा करके फेंक के गुस्से में चला गया उस समय के को विराज गुस्सा ने बताया था तुम इतना बड़ा अन्याय किया तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा देखना और सर्वनाश हो भी गया था वैष्णव का अपमान जो है जहाँ है वहाँ हर हाथ में चारों ऊर्सा मंगल मंगल नहीं होता बहुत मुश्किल कृष्णदास को विराज गोस्वामी बोले निताई और गौर दोनों एक ही है दो रूप पकड़ के आए हैं एक को तुम्हारा विश्वास है एक का उपहार दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है इसके बाद बहुपात भक्त विनाथ ठाकुर व्याख्या किए जितना सामान्य गुरु वैष्णव का भगवान का ओर विश्वास था कृष्णदास को गोस्वामी का जो पूर्वाश्रम का भाई उसका विश्वास पूरा नष्ट हो, पाखंडी हो गया सर्वनाश होने का मतलब भक्ति नाश होना। सर्वनाश होने का मतलब सबसे नुकसान ज्यादा है भक्ति नाश होना एक बूंद भक्ति तैयारी करने के लिए कितना जन्म बीत जाता है और नष्ट करने के लिए एक पल भर भी नहीं जो भी है मेरा कहने का बात है जो नित ये जो नित्यानंद प्रभु का जो पार्षद है मिन के ये जो ऐसा बात उठाया कि जैसे रोमहर्षण बलराम आए हुए है उठे उठ के खड़ा नहीं हुआ ऐसा क्यों बोला यह प्रश्न आता है नित्यानंद प्रभु तो स्वयं नहीं आया था नित्यानंद प्रभु स्वयं नहीं आया था मिनके तम आया था तो ये बात बोलने का माने क्या है ये क्या अहंकार है उनका नित्यानंद प्रभु तो नहीं आया था आया था तो मिंकतना दास तो ये बोलने का मतलब क्या है कि नित्यानंद जैसे बलराम आने आने से रोमहर्षन प्रभु खारा नहीं हुआ, रोमहर्षन ऐसा है क्यों बताए ये सुबह में जो बात उठा है इसका प्रमाण हम दे रहे हैं कि वैष्णव गुरु वैष्णव जब आते हैं इसका हृदय में ठाकुर जी स्वयं आते हैं इसका प्रमाण अभी हम दे दिया जब भी बाहरी दृष्टि में नित्यानंद प्रभु नहीं आए मीन नामदास आए मितन मीन नामदास का हृदय में नित्यानंद बहु बैठा हुआ है पूरा इस हिसाब से वो बात को बोला था जैसे नित्यानंदो बलराम आए और रोमोह खरानी हुआ जब ये प्रसंग बोला ये प्रसंग के द्वारा ये समझ लो कि मीन नामदास तम नानदास ये कहना चाहते है कि हमारे हृदय में लेकर नित्यानंद बहु को लेकर हम इधर आए और ये सम्मान ऐसा रोमहर्षण का बात जो उठाया है ये भी सूक्ष्म सिद्धांत है गुप्त सिद्धांत है रोमहर्षण स्रोतों का तो उदाहरण दिया ठीक ही जगतवासी जानते नहीं वो सोचेंगे मीन कथम नास बल्लाव जी का सम्मान नहीं किया लेकिन असली ये गुप्त सिद्धांत तो है मीन कथम का ये तो उदाहरण तो है ही है ठीक ही है उदाहरण कोई गलती नहीं है <coughs> लेकिन इन लोगों का जो भाव है इसका साथ रोमहर्षण का जो भाव वो अलग था रोमहर्षण जी रोमहर्षण प्रभुज रोमहर्षन जी का जिंदगी में ऐसा एक विचार था कि ठाकुर जी ऐसा करें मेरे को मैं भागवत प्रवोचन करते करते ठाकुर जी हमको ले जाए हम भागवत प्रवोचन करने बैठे करते करते ठाकुर जी मेरे को ले चल उद्धार कर दे ऐसा विचार तो अभी जो आए बल्लाभ जी महाराज का कीपा का प्रसंग बड़ा अद्भुत है कभी किसी को एक लात लगा दे जैसे शिवानंद प्रभु को लगाया था जब पुरुषोत्तम धाम को जा रहे थे सारे भक्त मंडली नित्यानंद प्रभु क्या कि बलराम अवधूत है और बोले शिवानंद शिवा कहाँ गया इतना भूखे भूख भूख लग गया मेरा शिवा कहाँ गया अभी तो आता नहीं अभी तो आए नहीं उसका जो बच्चा है सब मरे ऐसा कर गाली दिया अवधूत है नित्यानंद अवधूत तो गाली देने का साथ साथ कीपा कर देता है तो गाली देखने का तो शिवानंद प्रभु का जो पत्नी है वो रोना शुरू कर दी हाय हाय हाय हाय गोसाई जी गाली दिया शिवानंद आया और रोके रोते हुए सब बोली देखो ऐसा गोसाई सांप दे दिया हमारा लड़का सब मरे तो शिवानंद हंसते हुए बोला तू पागली है मरे तो मरे ठीक है गोसाई जी का जो किपा लेके मरे ठीक है जा तेरा क्या हुआ चुप चुपा जी शिवानंद प्रभु जब नित्यानंद प्रभु के पास आए नित्यानंद प्रबू उठ के एक लाद लगा दिया छाती पे आप चरण को ऐसा पकड़ के आज कीपा हुआ ठाकुर जी तुम्हारा आज मेरे को अपना बनाने के लिए तुमने अपना चरण को इधर लगा दिया छप्पा लगा दिया मेरा हृदय में नित्यानंद मेरा ही है और किसी का नहीं मुझे जिसको सोल एजेंट। जिसको बोलते बोलते हैं हैं में है, सोल एजेंट। इसी चीज का वो सोल एजेंट। ऐसा मजादार है किसी को गाली देते थे थे किसी को लात मार के कृपा ऐसा ही मीन के दाज भी ऐसा है तो उधर जो बल्लाव महाराज रोमन संदो को एक फूस लेके एक आ, कुछ लेके ऐसा लगा दिया करके रो मोर्स को उद्धार कर दिया लोग सोचा कि बैंसगदी में बैठे हुए हैं उसको हत्या किया ये सब बहाना है बाद में जब ऋषि मुनियों ने बोला आपने तो ठाकुर जी ऐसा किया ये तो इसका हरि कथा सुनने के लिए बैठे थे आप इसको बोले ठीक है बोलो और आपको प्राश्चित करना पड़ेगा ठीक है प्राश्चित कर लेंगे बोलो सारे तीर्थ हो जाओ आप घूम के आओ सारा तीथो भ्रमण करने का बहाना करके नित्यानंद बहु बलराम जी महाराज कृपा की है उसके बाद उसका जो शिष्य है उसका जो पुत्र है उसको बैठा दिया था सुतो सुव गोश को बैठा दिया था कीपा करके बलराम कृपा की ये सब प्रसंग है जो भी है तो प्रभुपात का कहना है प्रभुपात जी कहते हैं कि अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत तो कहीं करे तो इसी जन्म में ही उनका भागवत प्रति संभव है ऐसा नहीं कि दूसरा जन्म के लिए अपेक्षा करना पड़े ये सब सिद्धांत तो भागवत में भी है सुबह में चर्चा होते होते इधर आया था जे कृष्ण बलराम दोनों का जो नामकरण है संस्कार है इसका लिए नंद महाराज जी गौरग महाराज से प्रार्थना किए जो आप आए हुए हो महत विचलनम ने नाम गिही नम दीन चेतसम इत्यादि करके प्रार्थना किए अब कीपा करके कीपा करके अब हमारा दो लड़का को संस्कार कर दीजिए बोले हम संस्कार करने जाए तो कम जो है दुष्ट है वो उल्टा समझेगा वो सोचे क्योंकि तुम्हारा साथ जो अनक धुन्धु है वसुदेव जी महाराज का बुरा दोस्ती है और ये सोचेगा कि ये किसी चक्कर इसमें किसी इसमें कुछ दाल में कुछ काला है शायद ये गर्भ जो है आत्मा वो लड़की हो ही नहीं सकती ये कैसे हुआ ऐसा संदेह और तुमको तुम्हारा बच्चा को मानने के लिए आए बोले नहीं आप चिंता मत करो ऐसा नहीं हम गुप्त रूप में आपको ले जाएंगे गौशाला का अंदर बैठ के किसी को बुलाएंगे नहीं किसी को निमंत्रण नहीं करें आपको लेके पूरा चले जाएं लेकिन आप कर दो की कृपा करके आप आए हुए हों गौरचार्य तिकालदर्शी महापुरुष तिकालदर्शी ऋषि गौरगोमुनि अभी एक बच्चा दो बच्चा का भूत भविष्य वर्तमान सारे अपना अंदर में सब है गर्गमुनि देखने से समझ गया ये कोई साधारण नहीं है ये कृष्ण बलराम जो है ये आदि परात्पर अखिलेश्वर आदि पुरुष भगवान जो है कृष्ण बलराम जो आदि पुरुष है ये कोई साधारण नहीं गर्गा गर्ग मुनि गर्भ बार अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहिदो गुनई ये रोहिणी पुत्र है ये जो है रोहिणी पुत्र है और ये सुहिद जो साधु को सब सब लोगों को रमन कराएंगे इतना आनंद देंगे बलराम बलराम नामी ऐसे इसलिए हुआ इसका बात इधर गौरगो मुनि जी और इधर कहे हुए हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमायण सुहृदो गुनई आख्या राम इति बलाख्यात बलम विदु इसका विराट बल है इतना बल है इससे इसका बलदाव नाम जरूरी है तल दिखा पैपेलिजी है नित्य नाम है गौरगो एक्चुअली वास्तविक विचार ये है कि मुनि जी जो है गौरगो जी कोई नया नाम को बता नहीं रहे दो बच्चा है दो बच्चा को हम नया नाम बता दे ऐसा नहीं गौरगो दिव्य दर्शन से देखे ये दोनों जो है नित्य आदि पुरुष है इससे नाम दे जैसे चैतन्य लीला विचार करो उधर देखोगे जे चैतन्य महाप्रभु का श्री कृष्ण चैतन्य जो नाम देने के लिए केशव भारती सोच रहे थे क्या नाम दे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है गौरांगो उसका कानों में बोल दिया मेरा नाम ऐसा है बोल के वो उसका नाम को सुना अपने आप बोल दिया मेरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य मेरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य बोल के और जो मंत्र है वो भी मंत्र जो है संन्यास मंत्रो वो भी उसका कानों में दे दिया दे के फिर उनके मंत्रों को गोहन किया जगतवासी को प्रमाण किए जो हम गुरुजी ग्रहण किए गुरुजी गुरु जी का पास संन्यास मंत्र गोहन के ऐसा विचार दिखाया प्रभु का नियम ऐसा ही है इधर जो है इधर इधर बता रहे हैं कि अक्षा साते राम रामी बलाधिक बलम विदुहू जदु नाम पृथक भाव शंकर सनम शंकर सनम उषं त्यो इसका नाम संकर्षण भी हो सकता हो सकता मान है क्यूँ बोले जोदू वंशों का साथ जो है इसका संबंध है अब खुला नहीं बात को पूरा डिटेल्स को खुला नहीं बोले देखो जोदू नाम पृथक भावात जोदू का साथ इसका कोई संबंध है इसका लिए संकर्षण भी इसका नाम है अब बात को पूरा खुला पूरा खुला नहीं क्योंकि सिद्धांत तो ये है पहले आविर्भाव हुआ था बलदाव जी महाराज दे देवू की देवी के गर्भ में देवू की देवी के गर्भ से भगवान परापरा किलेश्वर आदेश की तो इसके आदेश के कारण वो जो जोग देवी आकर्षण करके गर्भों को रोहिणी माया का गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो बलदाव जी महाराज का ये बलदाव जी बला अधिकत बलम विदू बलदेव और जो दुन, जोदू नाम पृथ्वक भावात् शंकर सनम शनम उतो ऐसा है और इसके बाद जो है आसन स्त्रयो बर्ण स्त्रीय गृह अनुजुग तनु शुक्ल रतथाइ कृष्णता आसन वर्ण स्त्रो ही असो गृह अनुजुगम तन हो शुक्लो पीतो तथा तीतो इधानी कृष्णता देखो नंद महाराज ऐसा है देखो नंद महाराज ऐसा है आसनो वर्ण स्त्रो ही अस्तो तुम्हारा जो लड़का है तीन युग में एक एक युग में एक एक वर्णों और उसका जो प्रभाव जो है ये अक्षुण प्रभाव है एक ही ए पर ए जो आपका बेटा है ये बेटा जुग युगों में एक एक समय में सत्तैता धापुर को ली एक, एक समय एक एक रंग और रूप ऐसा लेके वर्णस्त्र यही अश्व गृण तो अनुजुगम तनु तनु कभी शुक्ल रूप बन के आता है कभी रक्तो आवेग तथा पीतो इधनिम कृष्णताम ग शुक्ल वर्ण होता है कभी रक्त वर्ण होता है कभी पीतवर्ण होता है पीत मतलब चैतन्य महापू जब पीतवर्ण है जो कलिकाल में ये विशेष ये बात है जब भी हार कलिकाल में चैतन्य मापू नहीं आते जो पीत ईदानी तो कृष्णधाम करता इसी समय जो है कृष्ण और कृष्ण वर्णों हुआ कृष्ण वर्ण कृष्ण संग भंग अस्त पर्षद श्लोकों में ग्यारह स्कंद में इसका व्याख्या है उस समय डिटेल्स हम चर्चा करेंगे इस विषय शुक्ल रक्तो तथापि तो इधन कृष्ण रंग गृष्णुवर्ण होकर आया है वही तुम्हारा युग युग में एक एक जो ये जो एक एक सत्व युग तेता युग ये तो सब अलग अलग युग में आया है प्रागयम वासुदेवस् कश्चिज जातो स्तवात्म जहा आपका जो पुत्र है इसका साथ वसुदेव जी का संबंध है बोले कैसे वही तो बताया नहीं भले छोटा करके हल्का बताया प्रागय पूर्वे तुम्हारा इधर जन्म लेने का पहले प्रागय वसुदेवस्थ कश्चि जातः स्तवात्मजहा वासुदेव इतिमा अभिज्ञा प्रचक्षते आ, वसुदेव जी महाराज का साथ इसका संबंध है तुम्हारा इधर आविर्भाव का पहले वसुदेव महाराज जी के साथ संबंध है इसका कुछ आपको डिटेल्स बताया नहीं कैसे संबंध है संबंध तो है ही है उधर आविर्भाव हुआ आता जेल खाने में उधर से लेके आया था नदी पार करके जुमुना नदी फिर उसका बाद उधर रख दिया था दोनों मिल गए तो गोरगाचार्य रहे हैं कि इसीलिए इसका नाम बासुदेव ये भी बड़ा बड़ा श्रीमान अभिज बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी व्यक्ति सब इसको ये नाम दे दे बहुनी बहू सी रूपी चुत सती गोन कर्मा अहम वेद नौ जनहा बहुनी संति नामानी रूपा चुत सुतसते आपका ये लड़का बहु रूप बहु गुण बहु सब्द बहुनी संति नाम बहुत नाम है इसका और गुण कर्मानुरूपानी तानी अहम वेदो नो जनहा तुम्हारा लड़का कभी कभी कैसा कैसा रूप गुण लीला को प्रकट करते रहते हैं ये सब विषय साधारण कोई आदमी नहीं जानता लेकिन ठाकुर जी का कृपा से मैं जानता हूँ कब ये कैसा रूप पकड़ कर आते हैं क्या लीला करते बहु निसंति नामानी रूपानी चतस्ते तुम्हारा लड़का का बहुत नाम है बहुत गुण बहुत गुन। और कोई नहीं जानता मैं जानता हूं एश ए वो श्रेय आध्यास गोपो गोकुल अनेनो अने नो सर्व दुर्गा अन्य तरिश तरिशत ये जो लड़का है इसके सहारा इसके सहायता से आप लोग बड़े से बड़े मुसीबत इतना मुश्किल बड़ा बड़ा समस्या सब आप तर जाओगे अनेनो सर्वो जुयम अंजहा स्तरी कथा बहुत बड़ा बड़ा समस्या आप तर जाए ऐसा करके धीरे धीरे सब बताएं बताने का बात बोल रहे हैं कि यह एक तस्विन महाभागहा प्रीतिम करवंती मानवहाँ जो सब जो सब व्यक्ति जो सब मानव ये तुम्हारा लड़का का ऊपर प्यार करे तो यह एक तस्विन महा प्रीतिम कुरंती मानवा जो सब मानव लोग ये लड़का को प्रीति करे ये जो ये बेटा को नारायण अभिभावंत एक नो विष्णु पक्षा निवासुरा और जे सकल मानव तुम्हारा पुत्र को प्यार करके करेगे शत्रुगण शत्रुगण तहादेव के पराहुत शत्रुगण अगर ओ लोगों का पीछे लगे कुछ कर नहीं सकेगा जिसका पास कृष्ण नाम है भगवान हैं उसको कोई नुकसान करने की कोशिश करे लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर डिस्टर्ब करे थोड़ा जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर को 20 किसान ने मारने का कोशिश किया लेकिन मार नहीं पाया लेकिन डिस्टर्ब किया बहुत नुकसान हुआ बहुत थोड़ा बहुत लड़का लोग अस्वस्थ हुआ फैमिली का असुस्थ हुआ ऐसा थोड़ा नुकसान होता है लेकिन अनिष्टो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाता लेकिन थोड़ा बहुत समस्या होता ही है तो ऐसा करके सब सारे आनंद के साथ इसका नामकरण किया बोले ऐसा करके नामकरण किया और एक का नाम बल्लाव एक का नाम कृष्ण कृष्ण क्रिश्न जो है इसका नाम कृष्ण दिया गया शुभदेव गुस्साई बोले ऐसा करके ही गर्गो महाराज जी दोनों का नामकरण कर दिए एक का नाम बल्लाव जी महाराज और एक का नाम कृष्ण दोनों नाम दिए और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे ही नामकरण करने का बाद जब चले गए एक बात बोल के गए इस बात पर नंद महाराज उतना उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका अंदर में बात्सल्य प्रेम है इसीलिए उतना ध्यान नहीं दिया बोले नंदो सुन लो बात बच्चे तस्मात् नंदात्म अयम ते नारायणो समम तुम्हारा जो बेटा है ये बेटा नारायण के समान है नारायण समान गुण इतना ध्यान नहीं दिया कि तू नंदवारा बच्चा है मेरा इसी आनंद में लटूट है आनंद भरपूर आनंद है तो आ, जैसे सपने में आकर जगन्नाथ मिस्रो को सपने में आया कोई आके बोले जे 21 लड़का को तुम शासन करते हो इतना हा? जानते हो कौन है भले कोई भी हो अब तो मेरा लड़का मेरा लड़का है ये बोले जानते हो कौन है हैं बोले जो भी है अब तो मेरा लड़का है बोले इसका सतोसिद्ध ज्ञान है जानते हो इसको तुम ज्ञान देते हो शासन करते हो बोले सतोसिद्ध ज्ञान है जो कुछ भी है साक्षात भगवान हो क्यों ना ये तो अभी तो मेरा लड़का है अब मेरा फर्ज बनता है मेरा मेरा ये भी अभी हमारा कर्तव्य है उसको शासन करे सिखाए जो कुछ भी हो ये जो बात्सल्य भाव है बड़ा ऊंचा भाव है इबासल भाग के द्वारा ठाकुर जी का जो महिमा है महिमा का जो ज़्यादा ये नहीं पड़ता असर नहीं पड़ता महिमा गोपियों हम गोपी गीत थोड़ा हम चर्चा करेंगे जो भी ये परिवेश नहीं है गोपी गीत चर्चा करने का फिर भी हम थोड़ा हल्का बोलेंगे दो जिसमें हमारा गुरुवर गुरुवर्ग हमारा ऊपर असंतुष्ट ना हो जाए स्पर्श करेंगे उसमें देखोगे गोपी जो लोग जो है आ, इन, इन गोपी लोगों को भी गोपियाँ जो हैं जितना सारे गोपी वो लोगों को इतना विशुद्ध भक्ति इसमें नारायण रूप पकड़ कर ठाकुर जी दर्शन दे फिर भी वो लोग बोले कि जो नारायण है नारायण के पास तो हमारा कोई दरकार नहीं कृष्ण कृष्ण चोर के किसी का साथ किसी का लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रमाण करेंगे उधर लिखा हुआ है।, है जो आप गोपी का सूतो तो आपका परिचय है लेकिन सर्व देहों में आप विराजमान हो से पर इसका बारे में हम चर्चा करेंगे गोपी गीता जब आए उस समय इसलिए बताए कि तस्मात तस्मात्म नारायण समुण श्रिया की न गोपाय सो समित ये जो लड़का है उसको विशेष सावधान का सब पालन करना ये नारायण का समान इसका गुण है अर्थात नारायणी है साक्षात कृष्ण जो भी ऐसा करके बोल के गया उतना ध्यान नहीं दिया ठीक है हमारा लड़का तो है ही है और काले न ब्रजताल्पे न गोकुल राम केश वह जानुभ्याम सह पानीभ्याम रिंग मानो विजड़तु ये जो श्लोक है इसमें ध्यान देना भले जब ही धीरे धीरे बच्चा छोटा एकदम धीरे धीरे पालन पोषण हुआ उसके बाद बा, उसका बाद उसका धीरे धीरे ए, उसका जानू संक्रमण जिसको ऐसे दे, घुटना देके चलना घुटना देके जैसे चलते है बच्चा लोग थोड़ा शक्ति हो जाए तो ऐसा ऐसा करके चलते है गोपाल जैसे रहता है इस सब बारे में रिंगो मानो मतलब हमा देखे हमागुरी दे के ऐसा वर्णन है लेकिन वृंदावन में और मायावादी समाज में ये एक छो बड़ा गल, गलत सिद्धांत तो है वो लोग बोलते हैं कि बल्लाभ जी महाराज एक साल पहले आविर्भाव हुआ और कृष्ण एक साल बाद आविर्वाद हुआ इस बात को वृंदावन में बैठे हुए हम झूलन पूर्णिमा आदि बहुत समय बहुत बार चर्चा की लेकिन ये सब जितना सारे अनपढ़वाद आदमी हैं वो लोग का इतना बायसनेस है वो लोग किसी भी हालत से प्रमाण भी दे मानेगा नहीं हम बोले देखो कैसे आप बोलते हो एक साल पहले आविर्भाव हुआ बल्लाव महाराज एक साल पहले आविर्भाव नहीं हुआ बल्लाव महाराज का आविर्भाव तिथि कृष्ण का आविर्भाव तिथि विचार करो जिसमें देखोगे पंद्रह से अठारह बीस दिन का अंदर देखोगे ना है विचार करके देखना ज्यादा नहीं लेकिन वो लोग तर्क उठाता है कैसे वो लोग मानेगा नहीं ऐसा है विचार जो शंकरचंद जी को जब देवों की गर्भों से इधर से उठा के लेके गया इधर से उठा के लेके गया देवों की गर्भ में जितना दिन तक रही उसके बाद रोहिणी गर्भों में जितना आतंग रही रोहिणी गर्भों में जो कृष्ण भगवान आविर्भाव का समय जो है कृष्ण का आविर्भाव का समय जो है कृष्ण कितना महीना तक आविर्भाव हुआ कृष्ण का आविर्भाव हुआ कितना महीना में आ आठ महीना में आविर्भाव हुआ किस्नो का ऐसा जो है और उसका बारह महीना तो ये जो है इसमें जो विचार है इसको लेके उधर स्थानांतरित किया गर्वों को और बल राव जी महाराज अपेक्षा कर रहे थे किष्णु का गर्भ संचार हुआ उसके बाद आठ महीना में कृष्ण का आविर्वाद हुआ इसमें उधर लेके गए और इसका थोड़ा दिन पहले कृष्ण आविर्भाव का थोड़ा दिन पहले बल्लाव महाराज आविर्भाव हुआ ऐसा ही है हम जाकर शास्त्रों का प्रमाण के अनुसार अगर एक अगर आपका जो तर्क है आपका जो तर्क भी तर्क है इसमें हम आ, हम युक्ति दे कि महाराज आप बोल रहे हो कि एक एक साल पहले बल्लाभ का आविर्भाव हुआ तो इसमें ये जो श्लोक है इसमें प्रमाण नहीं होता हर हालत में कैसे प्रमाण होता है जो बच्चा जिसका नामकरण के में गौरगाचार्य जी स्वयं बोला जे बला दिक्कत बलम विदु इसका बल बहुत शक्ति है इसलिए इसका नाम बलदाव होगा तो अगर बलदाव का इतना शक्ति है और वो जो बच्चा है एक साल का बड़ा है कृष्ण से तो इधर भागवत जी में कभी गलत नहीं लिख सकता गलत जी में बोला दो बच्चा एक ही साथ हामागुरी देना शुरू कर दिया जो बच्चा एक साल पहले आविर्भाव हुआ वो भी बच्चा है बलराम जिसका पाप बहुत बल है लिखा हुआ है तो एक साल पहले अगर आविर्भाव हुआ जब ये छोटा बच्चा जब हमा दे घुटना से चलना शुरू कर दे वो बच्चा खड़ा होके दौड़ेगा नियम है ये बच्चा एक साल पहले का ये बच्चा क्यों इसका साथ आ, क्या घुटना देखे चल ये संभव नहीं प्रमाण नहीं ये प्रमाण के द्वारा इधर जो है एक के साथ लिखा है बोले इन लोगों का सिद्धांत तो सब गलत है इन लोगों का सिद्धांत तो सब गलत है ठीक नहीं है बलदाजी महाराज ज़्यादा दिन लेकर आविर्भाव हुआ जैसे गोरंग महाप्रभु गोरंग महाप्रभु दस महीना में आविर्भाव नहीं हुआ बारह महीना होना चाला अरे क्या हुआ अभी संतान आविर्वाद नहीं हुआ जगन्नाथ मिश्र पूछा नीलम बच्चकों को कोई चिंता नहीं इस महीना में आविर्भाव हुआ देख लेना वो लड़का ऐसा हुआ सुबह दिन का अपेख्या में है बलदाजी महाराज भी ऐसा बहुत दिन बाद आविर्भाव हुआ और इधर जो है जो कालेनो भागवत का ये प्रमाण है कालेनो ब्रजताल पेनो गोकुले गोकुल राम केशव राम और केशव आता कृष्ण और बलराम जी जानुभ्याम सह पानीभ्याम जानुभ्याम मतलब ये जो घुटना पानीभ्याम हाथ के द्वारा रिंग मानू और तब खेलना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा दौड़े ऐसा ऐसा दौड़े ऐसा करके ब्रजन और बच्चा इतना चंचल है दो बच्चा कि जो माना करो वही करे जहाँ वो कहाँ कचरा है वहाँ पानी में चले जाए वहाँ कीच है कीच में चले जाए और कि कोई कुकु कुत्ता है कुत्ता को पकड़ने जाए रे कुत्ता काट देगा इधर क्यों जा रहे हैं और सांप है ये है सब इतना बदमाश है जिसको देखे उसको पकड़ने जाए जैसे चैतन्य महापो पूरा जाप के साथ सांप को पकड़ने गया सोची मा हायके रोना शुरू कर हाय इतना बड़ा सांप है और सांप ऐसा करके बैठ गया चैतन्य मापो गोदी में बैठ गया सांप का हाय हाय सब चिल्लाना रोना सुर कर हाय मारेगा हमारा बच्चा गया सब और सांप क्या किया इतना देर तक गोरन मापो का माथे पे ऐसा ऐसा बैठा कहते कहते कहते उसके बाद ऐसा ऐसा पकड़ चला अनंत जी, जी है इसका लीला आविर्वाह बहुत दो एक प्रसंग इसका बारे में हमको बोलना जरूरी है जैसे बहुत सारे प्रसंग है इसमें दो एक प्रसंग हम बताए प्रभुपात जी एक दफे ये अविद्य हारण नट्य में हरि कथा बोल रहे थे हरि कथा तबका समय में यही नियम था मैया लोग इधर बैठे डायना और बाबा लोग सब इधर नियम था दोनों बीच में थोड़ा सा रस्ता रहे ऐसा इस समय हरी कथा चल रहा था प्रभुपात एकदम आम के मारे हरी कथा बोल रहे अचानक एक महासर पो फोस करते जंगल से आए वो बीच में से आके पोपा दीदा हरी कथा बोल रहा है ऐसा बैठ गया ऐसा करके ऐसा ऐसा कर पोपाद ने इशारा किया सब चुपचाप बैठ जाओ एक कथा सुनने के लिए आए हैं चले जाए किसी का नुकसान नहीं करे बोठ के कथा बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद का सुन के फिर निकल गया इधर जो है निमाती घाट में बल्लाव जी महाराज प्रोकुट का कहानी बामन देव जानते हैं बामन महाराज जी नित्य कृष्ण है वो उधर पहले ब्रह्मचार्य थे बोले सुबह में नहाने गया तो एक जो है पेटी एक जो लाल सालू कपड़ है जिसे मोड़ा हुआ एक चीज है नहाने गया घूम रहे है बार बार उसके ठेल बार बार घूम रहे बोल क्या चीज है लाल कपड़ा और स्पर्श करना भी माना है कि नहीं कौन जाने तो स्पर्श कर दिया जा देखे क्या खोल के देखे अरे बल्लाम जी है बल्लाभ जी महाराज जे जगन्नाथ जलराम है जय बल्लाभ जी महाराज उसको उठा के लाए गुरुजी के फोन ये गुरुजी आज सुबह में ऐसा ऐसा हुआ ए, ऐसा हमारा नौ गंगा में माने गए ऐसा बाबू महाजा बोले वो पहले ही पता है हमको रात को बोल के ही दिया ठीक है चलो उसको अभिषेक कर सब कुछ रख बावन महाराज जी बोले हमको पता है पहले से बोल दिया रात को ही हमको बता दिया आया है तो अच्छा है अच्छा से उसको प्यार करना उसको आरती उतारना और महाराज आरती करेगा उधर जो मंदिर में घुसा सायकालीन और देखिए महासर को आया है आके उधर बैठा हुआ ऐसा आरती कैसे करे कौन घुसे किसका साहस है बाबन महाराज के फोन लगा बोले कोई चिंता नहीं आरती कर वो चला जाए कुछ चिंता नहीं आज आरती करना शुरू कर दिया आरती फरती लेकर पूजा लेके बाद में नीचो के फिर चला गया वो बदलाव आविर्भाव का बाद हुआ था वो जब जब तीन का सेठ है ना निम्वाल में पहले तीन का सेट पहले कुछ नहीं था उसका बाद हुआ जो भी है ये सब तो बदलाव जी महाराज का कृपा जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है कभी किसको कृपा कर दे कोई ठिकाना नहीं कभी सपने में आए सपने में आके माथे के ऊपर ऐसा डर जाओगे तो हो गया सपने में आता है किसी को अनंत का रूप में किसी को नित्यानंद स्वयं आके चरण को माथे पे धरता है तब तो पता चलता है कि नितई चरण कमलो कोटिचंद सुशीतलो इसका डायरेक्ट फीलिंग्स हो जाता है जब चरण को धरे जिसका भले ऐसा हम गप नहीं करने इधर बैठे हैं व्याशासन में आ? ये जो हम कृष्णदास को बिरा गोस्वामी का बात उठाए इसका जिंदगी में ऐसा हुआ बोले अचानक हम देखे न न दोनों चरण ऊपर से आए हमारा माथे पे रखे और बोले ए कृष्णदास उठो उठो कृष्णदास चिंता मत करो जाओ वृंदावन जहा सर्वल उठो उठो कृष्णदास जाओ वृंदावन जाओ तुम वहां सर्व कुछ लुभ होगा तुम्हारा जो मन में है सारे पूर्ण हो जाएगा बोल के दो चरण माथे में को के उठा? इतना सीतल, इतना सीतल चरन, से भी बर्फ का साथ तुलना कैसा करे कोई अगर बोले महाराज बर्फ का साथ तुलना करो हम बोले ना बर्फ का साथ कैसे तुलना करे बर्फ का साथ तुलना किया जाए है कोई अगर बोले हाँ बर्फ का साथ तुलना करे हम बोले ठीक है बर्फ का साथ तुलना करो तुम्हारा सर पे एक बर्फ का टुकड़ा लाके हम जोर जबरती पकड़ के रखेगा दो मिनट बाद बोलो महाराज छोड़ो छोड़ो जल्दी बोलेगा ना क्योंकि बर्फ जो है उसका भी एक जलन है बड़फ जो है बर्फ तो शीतल ही है लेकिन बर्फ का टुकड़ा को आपका हाथ में जोर जबरती पकड़ के रखे तो दो मिनट बाद बोल हमको छोड़ो जलन हो रहा है ना हाँ लेकिन तन बोकारचंदमे तो जलन नहीं है बर्फ का जो है कहा आया हम बर्फ जो है बर्फ का भी एक जलन है बर्फ जोर जब जो उससे पकड़े तो देखो कि कितना कष्ट होता है बर्फ का टुकड़ा है किसी कपल से पकड़ के रखना जलन होगा लेकिन नितानंद प्रभु का जो चरण कमल कोटि कोटीचंद सुसीतल तो जो लिखा है नर्तम उठा कोई गप नहीं है एकदम एक्चुअल जो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अनुभव किए हैं उसी का बा, उसके बाद नित्यानंद ये नित्यानंद प्रभु का कृपा लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संसार घर छोड़कर पूरा वृंदावन में चले गए और तब तक अंतिम समय तक वृंदावन भजन किए एकदम अंतिम समय जिस समय हाथ नहीं चलता आंखों में नहीं देखता उसी समय चैतन्य चैतन्य तो रचना किया और लिखा भी है ए गुण तो लिखा है मोरे मदन मोहन हमार लिखोन जैनो सुखेर पठौन बोले कृष्णदास कविराज गुस्वी लिखे हमारा जो ये चैतन्य चैतन में लिखे बड़ा अजीब गाय मेरा आमै आंखों में दिखता नहीं हाथ भी चलता नहीं और कैसे लिखा हम नहीं जानता नहीं ए गण तो लिखा है मोरे मदन मोहन मदन मोहन साक्षात लिखाया मदन मोहन से माला मिला था मदन मतलब मोहन का पास आज्ञा मान ले गया क्या ये वैष्णव प्रव बोल रहा है क्या हम चैतन्य महाप्रभु का चरित लिखने का साहस करे ठाकुर जी तो गले से माला उतर के गिर गया वैष्णव तो हरी देने बरे होरी हो वैसे हो। करके माला लेके कृष्णराव के उसमें गले में डाल दिया इसका नाम है आग्गा माला आग्गा माला लेके फिर बैठा और बोले लिखना शुरू कर दिया वो बोला ये गुण हम कैसे लिखा आंखों में देखता भी नहीं हाथ चलता भी नहीं कैसे लिखा ठाकुर जी जाने ऐसा ही जिसका उपर नित्यानंद का कृपा है वही वास्तव प्रचारक है समाज में कौन वास्तव प्रचारक के साधु समाज में ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा समाज इतना अज्ञान में डूबे हुए हैं इन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता ऐसा जो कृष्ण बलराम है इतना बदमाशी शुरू किया कुत्ता देखे तो पकड़ने जाए और सांप देखे तो उसको पकड़ने जाए आँख देखे तो उसका अंदर हाथ दे छुरी कटारी है तो उसको पकड़ने जाए या मैया लोग एकदम तो पागल मैया क्यों जसोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों रोहिणी मैया इतना पागल पागल और बच्चा लोग एक पल देखो मत इधर आंखें उड़ाए तो क्या कर दिया ऐसा इतना बदमाश है करते करते गोकुल इतिदिको को स्वलीला कुंडे स्वघोस्व निम्जंथम इस ये घोषपल्ली इसका नाम घोषपल्ली घोष क्यों गो, गो बाछरा ये जो गौ माता का पालन करता है इसके पल्ली का नाम है घोषपल्ली ये घोषपल्ली स्वघोषम निम्जंतम मक्षापयंधम इतना आनंद के आनंद में डुबा दिया घोषपल्ली को ये किसी का अंदर में कोई मैंने अनुभव ऐसा हो रहा है सबका अंदर में जो मानो कि हम एकदम डूबे हुए रस में हर वक़्त बच्चा को एक नजर देखे तो खींचे लगता है बच्चा खींचता है जाके उसको गोदी में लेकर चुम्बन ना करे तो शांति नहीं इतना है इतना खिंचावट है कृष्ण बलराम में वो देखने का साथ किसी कोई भी देखे वो उधर खड़ा हो जाएगा कोई भी अगर देखे कृष्ण बलराम को वो खड़ा हो जाएगा बच्चा को देख के कोई भी बाहर का आदमी हो इतना खिंचावट है कृष्ण नाम का तो यही अर्थ है ना कृष्ण मतलब कर्षण करे ना एं? एं? है ऐसा है कृष धातु अफा नौ महा आनंद दान करना और खींचना ये कृष्ण नाम का यही अर्थ है तमाम दुनिया को कृष्ण भगवान जो है अपना और खींच रहा है लेकिन सारे जो मेटेरियल जगत का आदमी हैं, जड़ जगत का आदमी इतना पैसिव भूमिका में हैं, तो ये खिचावट को अनुभव नहीं करते आप अगर भजन करते करते उस स्थिति पे उठोगे तो देखोगे रात को नाम करते करते देखोगे ठाकुर जी का वंशी ध्वनि सब कानों में सुनाई पड़ेगा महापुरुष लोग जो है जो लोग भजन करते करते तो उठ सब उसको पता है सब लेकिन बद्धोजीवों को पता नहीं बद्धजीभ का जो हालत है वो किस लिए बोले जैसे हम उदाहरण दिया था एक लोहे का ऊपर रास्टिंग हो गया मर्च मोर्चा जंग लग गया तो उसको चुंबक का सामने लाओ तो आकर्षण नहीं हो पा रहा है किस लिए क्योंकि इसका ऊपर मोर्चा रास्टिंग हुआ फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर है इसलिए ये जो एट्रैक्शन है ये चुंबक खींच रहा है लेकिन आ नहीं रहा है एट्रैक्शन इसके ऊपर असर नहीं फेर रहा है यही कारण है सारे दुनिया का ऊपर कृष्ण का अट्रैक्शन है पूरा लेकिन हो नहीं रहा इसलिए कि सब कोई का ऊपर विषय का जो माया देवी का एक लेयर है ऐसा इसलिए हो नहीं रहा ऐसा करते थे तो बच्चा ऐसा उदम मचाए कि मैया जो है जो जशा मैया एकदम तो पागल पागल हो गए हो गई और रोहिणी मैया भी कैसे बच्चा को संभाले और कभी कभी ये बच्चा अभी तो उठ के चलना शुरू कर दिया बहुत दिन सब घुटना में चला घुटना देखकर घुटने के सहारे उसके बाद चलना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा करके चलते उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया अब तो कहना ही क्या है सारे घर में जाए बदमाशी शुरू करे ऐसा आ, किसी का बछड़ा जो है गौ माता का बछड़ा को जाके क्या करे खुल के खुल देता है और जाके वो बछड़ा दौड़ के दौड़ लगकर मैया का दूध कर लेते हैं और ब्रजबाजी आय हाय कौन छोड़ दिया बछरा को ऐसा करके बसानो मुंशनो क्विदी क्रोसो संसन तद दल्पितई स्ते गई बोलचेन बोलचिन अत अथ है बोल किसी का घर में दूध दही है बिना बोले खा लेता है चुरा के और बदसो जो बच्चा बछड़ा है उसको रस्सी खोल दे तो वो भाग गा के गाय जो माता का दूध अपना मैया का बच जाके दूध खा ले तो उस ब्रजवासी घुस है कौन खुला है रे बोले गाली दे तो उस समय वो हंसता है ऐसा बोले बसान मुंशन कुछित असमय क्रोश संज्ञात हास आ क्रोध करे ऐसा है तो उस समय वो हंस दे वो जो कुछ भी छाए कर हम तो छोड़ दिया हैं ऐसा करके और किसी का घर में अगर कोई दूध दही कुछ माखन नहीं मिला उसका जो बच्चा सोया हुआ उसको ऐसा करके चिमटी लगा के रोला के पीर भाग जाए ओ रोना जो आकर गेरी बच्चा मेरा सोया था क्या हुआ अभी रोना कर बाद में देखे गोपाल दौड़ रहे वो बदमाश ऐसा है और गोपाल ने एक तो पूरा टीम बनाया चोर का टीम गोपाल का जो चोरी का जो जो एक जो एक फूला है। फूल एकदम टीम बनाया पूरा चोरी का गैंग वो चोरी का जो गैंग है वो सब अपना सब बोल देता काल उसी के का घर में चोरी करेंगे परसों उसी के घर में सब प्लान हो जाता और मतलब गोपी जब उधर जाएगी तब इधर से हम जाके तू इधर जाके बोला मैया देखो तुम्हारा बचरा इधर जा रहा है बोले उधर बुला ले इधर से पीछे से जाके हम लोग करे जैसे जैसे सियाल है ना सियाल जानते हो सियाल कौन गिदर गिदर जो गीदर जो है बहुत चालू है गिदर अगर आए किसी कुत्ता बच्चा किसी किसी का बच्चा को उठाने के लिए तो गीदर इतना बुद्धिमान है फूल एक गीदर, एक गिदर को क्या करे बोलो पूरा एक गिदर को इसका पीछे छोड़ दे और बाकी गिदर छुप के रहता है बोले एक गिदर रखिए उसको खाने जाता है वो उसको तारा करता है समझा मेरा बात समझाने एक गिदर जब गिदर का गैंग है ना वो इतना बुद्धि वैसे सियाल पंडित नाम है हमारे मंगला में श्याल पंडित इतना बुद्धि है एक सियालों में बात हो जाता तू एक काम करे हमारा फुल गैंग इधर रहे और तू क्या करे वो बच्चा को पकड़ने के जाए वो मैया तेरा पीछे दौड़ेगी पूरा एकदम कुत्ता और उस समय में वो जो दौड़ के बाहर जाए उस समय हम आके बच्चा को लेकर उससे जगह जाएंगे अब तू भी आ जाए एक साथ खाएंगे हो जाएगा कितना बुद्धि है वो सियाल जो है इतना बुद्धि श्याल ऐसा करता है किस किस को बच्चा को उठा लिया जाए मुर्गी या कुछ ऐसा चला कि पहले एक को भेज दे एक आए और एक का पीछे वो दौड़ा वो क्या गया पीछे से पूरा गंगा के उसको उठा के लेके गया ऐसा गोपाल भी ऐसा चला कि गोपाल का पूरा ट्रिम है पूरा और चोराग्रगनम ये जो चोर अग्रगन्नम जो है इसका आ, इसका चोर अग्रगनम का एक है इसमें देखिए है सब चुरा के ले जाते है इसका नाम ही है चोर सारे हृदय चुराते हैं सब कुछ चुराते हैं मन चुरा सब कुछ ये जो गोपाल है इतना बदमाशी शुरू किया कि घर घर में जाके चोरी किया और ये तो है ही है अपना घर में भी बदमाशी किया बहुत सारे दूसरे के घर में ऐसा शुरू किया ऐसा करते करते क्या करे बोले कभी कभी किसी का घर में चोरी करने गया देखे गोपी बहुत चालू है गोपी क्या की पूरा पूरा दही और इसको जो माखन है उसको रस्सी रस्सा से बांध कर ऊपर टांग दिया गोपाल बोले ठीक है और घर भी अंधेरा है पूरा गोपाल बोले तो सब ऐसा कर वो घुटना दे के खड़ा हो जा घुटना दे के ऐसा हो गया उसका पिट में वो उसका पिट में वो ऐसा करके लंबा होके उसे ले लिया ले के बस चोरी कर खा के बस चला आ ऐसा करके और अपना शरीर अपना अगर अंधेरा घर है फिर भी अपना शरीर से एक ज्योति निकलता है ये गोपियों ने आगे बोला बोले जसोदा मैया बोली भई गोपी तू बेकार बात करता है मेरा नाना छोटा सा लाला है कैसे चोरी करे बोले तेरे को एक दिन साक्षात पकड़ के दिखा दे हाँ हाँ पकड़ के दिखा देना बच्चा है इतना छोटा वो चोरी करे फालतू बात करे तू ना ठीक है पकड़ के हम दिखा देंगे बोले जब ऐसा बोले ऐसा भी बहुत सा बहुत बार ऐसा घटना हुआ और उसके बाद गोपाल क्या करे किसी घर में घुसे अगर अंधेरा है तो अपना शरीर से ही एक ज्योति प्रकट कर देते, उसमें सारे घर का लाइट हो जाता उसमें निकाल लेते, चोरी करके भाग जाए अगर किसी ने देख लिया तो गाली दिया चोर है बदमाश चोरी करके भग रहा है वो इधर हाथ दे तू तो चोर है ऐसा करके कुमर में हाथ दे के बच्चा ऐसा हाथ देखे तू चोर है कि हम चोर तू चोर है देखे दा, पकड़े और दौड़े गोपाल तो मजा करते करते ये बोल रहा है लेकिन बा, बात तो सच्चा है दुनिया में जो कुछ भी है सब गोपाल का है गोपाल भाई तू तो चोर है मैं चोर हूं ठीक <laughs> ही बात बता सिद्धांत तो कोई गड़बड़ नहीं सिद्धांतो में कोई गड़बड़ है नहीं चोर तो वो लोग ही है गोपाल नहीं बोला ठीक है एक दिन तो तेरे को पकड़ने तू आये तो देखे तेरे को ठीक है पकड़ लेना एक दिन हुआ क्या ठाकुर जी का ऐसा खेल है एक दिन चोरी करते करते एकदम गोपी समाज दिया पकड़ने के लिए सारे बालक लोग भागा उसको पकड़ तेरे को पकड़ा अब ले जाए चल गोपी गोपी मानता नहीं तेरा माँ ये चोरी करता है हमारा बच्चा है कभी नहीं हो सकता चल तेरे को ले जाए <coughs> बोल के हाथ में पकड़ के एकदम नंदो नंदो भवन जो है <coughs> नंद भवन का और जाना शुरू कर दी और जाते जाते क्या कि बड़े बूढ़े आए ना तो ब्रज में नियम है घूमटा को नीचा कर दे बिना में नियम है कोई भी बड़े बूढ़े आए तो देख लेगा इससे घूमटा को ऐसा कर गोपाल कैसे पकड़ा ले जा रहे ले जाके हे जसोदा ये जसोदा सुन ले और जसोदा और क्या हुआ क्या, क्या चिल्ला रहेगी आज तेरा लड़का को पकड़ के लिया अब देख मेरा मानता नहीं तू हैं चोरी करता है कहा है बोले ये देख अरे तेरा लड़का है मेरा लड़का बोल रहा है? है क्या बात है गोपाल ने अपने मूर्ति को चेंज करके उसका लड़का का बोले तेरा लड़का है मेरा लड़का बोल रहा है आ, ये हमारा लड़का कैसे हो गया अरे राम राम राम रा, है लड़का को हाथ तो पकड़ के ले जाए अच्छा वो सोचा कि मेरा लड़की कैसे हो गया कौन जाने बीच रास्ता में आए गोपाल बोले गोपी आज तो तेरा लड़का का रूप पकड़ा जब दूसरे दिन पकड़े तेरा स्वामी का रूप पकड़े ये सामी को लेके आए पकड़ेगे पकड़ेगी पूरी राम राम छोड़ दे जा जा जा भाग भाग ऐसा गोपाल का इतना आनंदमय लीला करते है गोपाल सबका अंदर में संतोष है बाहरी दृष्टि में गुस्सा दिखाता है क्यों चोरी किया ऐसा लेकिन गोपियों का गोपी जितना सारे गोपी है सबकर हृदय में ये वासना है क्या ठाकुर जी का ऐसा किपा होता तो ये जो हमारा घर का लड़का बन जाता तो अच्छा होता हुआ नहीं और हमारा दोही माखन ये सब खाते ये जो मन का गुप्त वासना है गोपाल जी जानते हैं इसलिए ये जो कृष्ण हैं अभी तो गोपाल नही हुआ हम तो प्रेम का मारे गोपाल गोपाल बोल दिया गोपाल होगा परसुदी और सुदिन गो गोचरण है उसका नाम गोपाल होगा जो भी है अब कृष्ण भगवान ने क्या कि इन लोगों का हृदय का जो वृत्ति है जो आशा सब इसका हृदय में गोपाल कृष्ण जानते हैं इसे सबका इच्छा पूर्ति करने के लिए घर घर में चोरी करने के लिए जाते थे ऐसा अपना चोरी करने का क्या है सब तो ठाकुर जी का ही है ऐसा करते करते कभी तो माखन तो खुद खाए तो ठीक है कभी माखन खुद खाए दोस्तों को खिलाए कभी माखन लेके ऐसा इतना इतना माखन लेके बंदोरों को दे, खा खा खा ऐसा करके फेंक देता है इतना इतना माखन सब और गोपियों का बड़ा दुख होता है ए क्या कर रहा है बाहर में दुख दिखाता है अंतर में आनंद है और अगर अंधेरा घर है बोल दिया इधर वचन धन त्यागारी धृतमणि गणम सापम काले गोपो गृह कृतिस सुव्याघ्र चित्ता बजे ये जो है ऐसा चालू है और कभी कभी उल्लू मिला तो उसका ऊपर चढ़ जाए चोरी करने में सुबह सुविधा हो और ऐसा करके बदमासी कभी कभी गोपी के घर में गया गोपी बोले कहो कैसा पहले तो गोपी को बोले गोपी बोले देखो आज हमारा घर में नारायण पूजा है आना हाँ हाँ आएंगे कहा नारायण पूजा है तुम्हारा बोले घर में देखो सब सजावट है सब सजा के रखा है घर में जाना उधर जाके देखना और मैया को लेकर हाँ हाँ आएंगे बोल के घर में गया घर में गए देखे नारायण जहाँ वहाँ सिंहासन है वहाँ रास्ता से कुत्ता का छोटा छोटा बच्चा लेके सिंहासन में बैठा के बैटा। देखो नारायण देख के आएगा तुम्हारा डिकोरेसन आके देखिए अरे कुत्ता बैठा हुआ पिल्ली हरे राम चिल्ला चिल्ली ऐसा बदमाशी करते थे चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा कुत्ता लेके छोटा छोटा कुत्ता लेके घर में आए आके घर में रख दिया सोची माँ एकदम मा आये कुत्ता कहाँ से आया कुत्ता स्पर्श हो तो नहाना पड़ेगा जा जा जा बाहर निकाल दे दोस्त लोगों बोले नहीं ये निमाई का कुत्ता है हम आम छोड़ेंगे हमको मारेंगे नहीं नहीं नहीं मारेंगे नहीं जा जा छोड़ दे बाहर छोड़ दे बाहर छोड़ दिया निमाई आके बोला हमारा कुत्ता कहाँ गया बोले रोना शुरू कर दिया एकदम हाय हाय तेरे को कुत्ता ला देंगे बाद में उसे उस उस उन लोगों का घर में कुत्ता आ, कुत्ता है हम ला देंगे नहीं हमको अभी दो ऐसा चैतन्य महाप्रभु जो लीला करते थे गौरंग महाप्रभु जैसा ऐसा ही हमारा कृष्ण भगवान जो है ऐसा ही लीला करते हैं और ऐसा करते करते बहुत सुंदर पूरा ब्रजवासी को जितना सारे आनंद दिए ये मत पूछो और ऐसा है कि सारे जो है एक दफे क्या हुआ ये गोकुल का ही कहानी है अभी वृंदावन को नहीं गए वृंदावन का अंदर जो लीला है वो बाद में हम बताएंगे और धरा और द्रोण जो है ये सब जो जो है तुम्हारा राजा उभा परिखे, जो परीक्षित महाराज वे कह रहे हैं कि क्या आनंद की बात है देखो कितना सौभाग्य की बात है देखो जे नंदो किम करत ब्रह्मण श्रेयो एवं महोदय यशोदा चौ महाभागा हरि यश्याद कैसा ऐसा क्रियाकर्म किया कि ठाकुर जी स्वयं उसका घर में बालक बन के आए हैं पुत्र बन के आये नंद किम करत ब्रह्म श्रेयो एवं महोदय यशोदा चौ महाभागा पपो यश्या जसोदा मैया ने क्या सौभाग्य की है जिसको जिसका स्तन गोपाल साक्षात परात्पर अखिलेश्वर पर ठाकुर जी स्वयं स्तनपन्न करे वह बड़ा आश्चर्य की बात है उसके बाद सुखदेव जी बताएं कि देखो ये दोनों जो है पूर्व बहुत पहले जो है कि ये जो दोनों धराद्रोन जो है इस रूप पकड़ कर भजन की उसके बाद ठाकुर जी बोले ठाकुर जी बर देने के लिए आए बोले आपका मापिक हमको पुत्र चाहिए तो ठाकुर जी बोले हमारा मापिक पुत्र तो होता नहीं मैं ही स्वयं जाऊं आपका ऐसा करके आफिर बाप भाई एक दिन का बात है ये तो हो गया अभी एक दिन का बात है उस दिन यशोदा मैया एकोदा गृहोदासिशु यशोदा नंद गोहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्म स्वयं दुधी जसोदा मैया का उधर बहुत सारी नौकरानी है नौकर है जसोदा मैया राजा का घर है और सारे एक एक सेवा में लगा दिया लगा दिया नंद महाराज और जशोदा मैया भी नौकरानी सब जो है उसको दूसरा सेवा में लगा दी लगाने के बाद वो स्वयं जशोदा मैया वो जो दोधी है दोधी दोधी का अंदर से मंथन करके और असली जो माखन है वो गोपाल के लिए तैयार कर रह, रही थी है एकदा ऐसा दासियों को बोला तू दूसरा काम कर हम गोपाल कैसा माखन उसका रुचि है उसी का मुताबिक हम बनाएंगे खोद ऐसा करके खोद बनाना शुरू कर दी और नंद गोहिनी कर्मांतरण युक्त आसु निर्म मंथ स्वयं दधी आ दूसरा क्रियाक्रम में लगा दी लगाने के बाद स्वयं दोधी मंथन शुरू की अपना जो मटका है मटका में जितना सारे दही है उसको डाल के इतना बड़ा मटका इतना बड़ा ब्रज ब्रुज में वो मटका में सारे जो है सारे डाल दी डालने के बाद क्या किए मंथन जो दड़ी है इसको लेके ऐसा ऐसा करके भैया अभी मंथन क्रिया शुरू कर दी जानी जानी होगी तानी तदबाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मती ही तानी अगायत आर जानी जानी हो गीता तद्वाल चरिता दधि निर्मंथने काले तानी स्मती अगायत तानी अगायत बच्चे जिस समय दोधि मंथन का क्रिया चल रहे चल रही थी उस समय जो बचपन का बचपन में जितना सारे गुज जो कृष्ण आविर्भाव होने का बाद जितना सारे आश्चर्य जो लिया लीला की एक एक पल भर में कितना लीला की कृष्णदास को विराज गुस्सा बताए कि ठाकुर जी का एक पल भर में जो लीला है वो वर्णन करने का समर्थ है नहीं किसी का इतना लीला और इसका तमाम लीला मैं कैसे वर्णन करूं गो ये जो कृष्ण है कृष्ण आविर्भाव से लेकर इतना लीला की इतना लीला की बचपन में वो लीला सब जसदा मैया देखी और वो सब याद आ रही आ याद लेकर वो वो गा रही है ब्रजवासी का संगीत बड़ा अच्छा ब्रजवासी का जो संगीत है बड़ा अच्छा है कभी कभी पलना में ये जो कृष्ण को सुला दे अब पलना में सो रहे पलना मतलब वो झूला है उसका अंदर गोपाल छोटा गोपाल सोया हुआ है और उसको थोड़ा सा हल्का धुला दिया वो सो रहा है हवा ऐसा ऐसा हो रहा है गोपाल सो रहा है ये जो कृष्ण ऐसा बहुत सारे गाना है ब्रिज में ये सब गाना ब्रिज में ही सुभा देता है बाहर जिन लोगों का भाव नहीं है वो कैसे सुने सब जो भी है जानी जानी होगी तानी वो सब गीत जो है ब्रजवासियों का अपना रचित गीत है वो ब्रजवासियों का अपना रचित गीत है वो गा रहे है ऐसा जैसोदा मैया गा रही है और दो दिन निर्माण निर्मथने काले स्म थी तो वो सब मंथन करते गे वो गा रही है, है? गाते -गाते है कि मेरा जो कृष्ण है कितना सुंदर है छोटा सा है ऐसा करके ऐसा करते कहते बोले जसोदा मैया का थोड़ा रूप का वर्णन दिया बड़ा वेशभूषा का बोले खूमम बासहा पृथ्वी विभति स्नुतो जातो भूजो चलत कंकनो सिन्यम मालती निर्मथ जब मंथन क्रिया चल रहे ऐसे ही जो सदा मैया का उमर ज्यादा है उस समय ये कृष्ण का आविर्भाव हुआ ऐसे ही थोड़ा सा थोड़ा सा जो है थोड़ा सा शरीर जो है भारी है पृथु कटिट इस समय रज्जा रजाकर्षो ऐसा आकर्षण का समय क्या हुआ बोल चेन कुंडल जो है कुंडल ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा कर रहे हैं कुंडल धुल रहे है, और चूड़ी जो है हाट इधर ये छुम छुम, छुम छुम छुम जो आज हो रहा है इतना सुंदर हैं। और कुछ जुगो स्तन जुगल ऐसा कंपन हो रहा है और ऐसा बात्सल के मारे इतना प्रेम है जिसमै का कृष्ण को ऊपर जब गोपाल आए नहीं अभी तक तब इस स्नेहों के द्वारा दूध खरन हो रहा है ऐसा कुछ जुग जुगम आ जा तो कमपन जो आज देखने में इतना सुंदर थोड़ा थोड़ा इतना सुंदर हुआ और आ, क्या करे इस अवस्था वर्णन किया है और इस समय क्या हुआ गोपाल तो पालना में है कभी कभी बचपन में और पालना का ऊपर गोपाल सो सु सुलाकर जशोदा माँ थोड़ा सा हल्का ऐसा दुला दे उसके बाद उसका, बत, उसका बत कभी कभी यशोदा माँ गाती है रोहिणी माए भी गाती है मेरा ला झूले पालना निक होले झोका झोंका दीजो नेक होले झोका झोंका दीजो नेक होले झोका झोंका दीजो निक हो ले मेरा मेरो लाला झूले पालना ऐसा मेरे खूब हास्ते से झुलाओ क्योंकि मेरा लाला जग जाए और जग जाने से मुश्किल हो ऐसा करके बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन में गीत है ये सब अधिकार के अनुसार होता है जब ये बाल लीला है तभी भी अधिकार क्योंकि प्राकृत बुद्धि होगा नहीं तो ऐसा है पालना से गोपाल एगम जब मैया का संगीत और ये जो आवाज हो रही मंथन का ये जो कृष्ण है कृष्णों कृष्णों का नींद टूट गया कृष्ण उठ के पलना से बाहर आए आने का बाद धीरे धीरे स्मार्टली आए आके मैया का साथ कुछ बात नहीं कही बोले इतना स्मार्ट है कोई बात नहीं कही धीरे से आए पलना से उतर कर नींद अभी खुला है और धीरे से आए गंभीर रूप आके यशोदा मैया ऐसा कर रही है आके कुछ बात नहीं डंडा को ऐसा पकड़ लिया पकड़ के ऐसा देखना शुरू किया ऐसा स्मार्टली जसा मैया घबरा गए क्या है इसको मैंने बात कुछ नहीं बोला डंडा को पकड़ लिया और ऐसा करके देखा मैया को मैया ने सोचे गोपाल हमारा आए कृष्ण का बहुत भूख लगे होगी भूख लगे होंगे ऐसा करके गोदी में उठाकर अभी स्तनपन कराना शुरू कर दी जब स्तनपन कराना शुरू कर दी तो ये मैया चूल्हे में क्या है बहुत सारे दूध जो है खीर उसको आग में थोड़ा गर्म करने के लिए उधर रखी थी और फिर इतने में क्या हुआ उधर का जो दूध है वो आग ऐसा गर्म हो गया तो ऊपर से दूध एकदम ऊपर से एकदम नीचे गर रहा आग में उस समय जसुदा मैं गोपाल को छोड़ बोल के नीचे रखे फिर जोर जबरदस्ती दौड़ के गए क्योंकि दूध नष्ट हो जाए दूध खराब हो जाए गोपाल का ये स्पेशल दूध है जो शैमोली धबोली है पोदिनी ये जो दूध बहुत विशेष विशेष गौ माता है जिस गौ माता का दूध से पद्दो फूल का माफी गंध निकालता था ये जो विशेष गौ माता का दूध है ये ये गोपाल के लिए अलग करके रखा रखी थी मैया और ये जो दूध है इसे बहुत सुंदर शोगंधाता है पद्म फूल का माफी ये गोपाल का बहुत प्रिय है इसीलिए इस दूत को बचाने के लिए जशोदा मैया गई इतने में गोपाल गुस्से में आकर क्या मेरा स्तनपान अभी हुआ नहीं पेट भरा नहीं आ तुम चली गए अब क्या की भले एक बड़ा सा पत्थर कहाँ से मिला एकदम दोधी भांडा इतना बड़ा है मिट्टी का कुा मारा एक तो दूम फाट गया एकदम पूरा एकदम सारे घर जो है पूरा दही से दही एकदम भरपूर और गोपाल क्या भग गया दौड़ के हैं दौड़ के भगा दूसरे कमरे में गया और वहाँ उदूखल को खड़ा किया उदूखल के ऊपर खड़ा होके वहाँ पीछे देख रहा है आता कि नहीं भैया और जाने बदमाशी किया तो आएगी और ऊपर से माखन को ले बंदरों के खा खा खूब खा लेके वो तो खिलाए जसोदा मैया घर में आई री ये कैसा हुआ इतना सारे फो सब पड़ा हुआ सब फूट गया वो बदमाश उसका ही है तो आप उसको शासन करेंगे नहीं तो दिन पे दिन उसका जो उदमबाजी है भरते चल रहा शासन करेंगे चलो बोल के एक दंड लिया डंडा लेके जशोदा मैया ने धीरे धीरे उसको कहा गया देख रहा है करते करते देखा उस घर में जाके बंदरों को खिला रहे माखन सब पढ़ के बारा रुखाच तेरा की मेरा है अब दिखा है तेरे को और भगनम विस्व कर्मो तीन द उत्तर जो गोपी सुस्तम सुश्रीतम पय पुनः प्रविश्यो संदृश्यो चौध मात्रकम दो दूत को शीतल करने के लिए उतर के रखी रखने के बाद घर में आए तो भगनम बिलक सित कर्म तो जहां स्वतन चापी नश्यता बोले ये जो दुधी भांडो जो है पूरा टूटा हुआ है सारे घर दही दही हाय भगवान क्या हुआ अब बोले ये अपना लड़का का ही होगा बदमाश थोड़ा मुस्कुरा दी मुस्कुराई और उसके बाद बोले नहीं इसको शासन करना पड़ेगा इस छोटे से उम्र में इतना उदम और ना शासन करे तो ऊपर बड़ा हो तो बहुत बदमाश हो जाएगा ऐसा है ऐसा करके क्या की तो ढूंढना शुरू कर दिया डंडाली मैया हैं, लेके एकदम पीछे पीछे देखिए हरी बाप रे उलू खलंग्रेर ऊपरी, व्यवस्थितम मारकाय कामम है ददतम शिच स्थितम ऊपर में जो माखन है उसको पाड़ जितना सारे बंदर हैं उसको दे रही दे रहा है अर होंग चोर जो विषम कि ते क्षणम हमने तो माखन चोरी की हमने इधर चोरी कर रहा है उधर फोड़ जो मोटका फोड़ के आया है उसका जो चोर है हम चोरी कर रहे है इसका लिए उसका डर है अंदर में इसलिए बोल रहा है चोरी करते करते फिर पीछे पीछे मोड़ के देख रहा है मैया आई कि नहीं ऐसा हय अंगवम चोर जो विशंकित क्षण निरीक्ष पश्चात सुतम आगमत में धीरे धीरे जैसे वो, वो समझ जाए तो भागे मुश्किल है गोपाल दौड़ लगाए धीरे धीरे आए पीछे को डंडा लिखे जब आए वो जब मैया आए तो दिखेरी मैया आ गया एक छलांग लगाया उल्लूखल से ऊपर एक जंप लगा के पूरा दौड़ना शुरू कर दिए जसोदा में बता तेरा की मेरा है अब देख कैसे तेरे को फकर एकदम पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दी और गोपाल भी जो कृष्ण है कृष्ण दौड़ की वो चो खा है ना एक खम्बा से उधर जाए एक खम्बा से उधर जाए जसोदा मैया एकदम हैरान हो गई बोले कैसे इसको पकड़े बाप रे बाप उसके बाद जो दौड़ना देखकर जो है सारे ऊपर से जो देवता लोग हैं मुनि ऋषि सब बोले कैसा आश्चर्य की चीज है देखो अनंत ब्रह्मांडो का जो मालिक है पर अखिलेश्वर इसका पीछे जो मैया दौड़ रही गोपी उसको बांधने के लिए मारने के लिए देखो क्या बात है वर्तमान प्रसमीख्यो सतरस तत्व अवरुझ अवरुझार भीतव तम बजे जसोदा मैं हाथ में लाठी डांडा है ए? बारी वस्टिम प्रसमीख्य सतरस तत्तो अवरुझा अपसार जब देखी आप पिटाई हो पिटाई होगी, होगा मेरा। एकदम भागे और गोप, भाई आप आप गोपी क्या की, प्रवेश तपस्र तम मन इतना तपस्या करने का बाद जो मन शुद्ध हो गया ई शुद्ध मन लेके जो ऋषि मुनियों ने ये भगवान का चरण दर्शन के लिए प्रचेषा करता है और वो गोपाल वो जो गोविंद है वो जो कृष्ण है उसको मारने के लिए गोपी दौड़ देखो देखो क्या बात गोप्य रहेवत गोपी पीछे दौड़ रही है किसका पीछे बल्च नौ जम आपो जिसको जिसको प्राप्त जिसका प्राप्ति संभव नहीं है नौ, नौ जम आपो जैसा जब आप जोगी नाम हैं, जो नवे तपस्या के द्वारा जो मन मन शुद्ध हो गया, इस मन के द्वारा जो ठाकुर जी को दर्शन करने का प्रयास होता है ये अभी ये गोपी ओ पर सर के पीछे दौड़ रहा है, रात तेरे को मार के चटनी बना दे आज दिया ऐसा करके दौड़ रही है ऐसे रूपक गोस्वाई पाद इसी बात का तो कितन किया काग्रम रीचे सब को लिखे हैं अभी जो है दौड़ते क्योंकि जसामा थोड़ा भारी है दौड़ना बड़ा मुश्किल है फिर भी गोपाल के वजह बोर दौड़ते एकदम घाम हो गया और पीछे से जो मालती मालती का माला है मालती का माला जो माला मालवती का माला से एक एक करके जो पुष्प है मालती का फूल मालती का माला मालती का माला से एक एक पुष्प करके माटी में बिखर है।, है तो ऐसा वर्णन है कि लगता है कि आकाश में आकाश आसमान में जो चांद सितारे हैं टुक टुक करके गिर रही है ऐसा सुंदर वर्णन करते करते क्या हुआ बच इधर जो है, है इसका वर्णन सुंदर है जस्ता मैया दौड़ रही है दौड़ते दौड़ते अंतिम में गोपाल देखे मैया का बहुत कष्ट है रही मैया को इतना कष्ट देना उचित नहीं है उसके बाद कोरोना हुआ गोपाल ऐसा है जो भी अभी पकड़ लिया पकड़ने के बाद जो है उसको पकड़ के लिया इधर और डंडा देख के रोना शुरू कर दिया ऐसा एक ऐसा करके है जुगम मुजम करम सातम को नेत्रम जब जैसे बच्चा बहुत डर गया तो उसमें बाद डंडा को फेंक दिया बल आज तेरे को बांध के रखेंगे रखें। रखूंगी बोल के रोस्सी लाई रस्सी लाके एकदम गोपाल के एकदम कोमर मर में जैसे चोरों को लेके चोरों को बांधता है पुलिस ऐसा करके बांध बांधने का बादने जाए तो दो दो आंगल कम हो गया भले इतना बड़ा रस्सी है इतना बड़ा रस्सा है कैसे कम हो गया वो हो सका हो सके दूसरा रस्सी लाई उस वो भी दुआल काम ऐसा करते करते कम ही कम मैं ने घबरा कि कैसे हो रहा है ये छोटा सा बच्चा है ऐसा कुंवर ऐसा है उसको बांधे जाए तो बंधा नहीं जाता है बंधा संभव नहीं कैसे ऐसे हो रहा है आश्चर्य हो गया और इधर जो है इधर लिखा हुआ है सुखदेव गोस्वामी जी बोला देखो बोले आश्चर्य चीज है नौ चंतर न बहिर्यसो न पूर्वम ना, ना, ना पिछापरम पूर्वापरम बहिश्च अंतर जगतो जो जगत चय वो नौ चंतर न बहिर्यसो न पूर्व ना, ना, ना पिछा जिसका अंतर बाहिर नहीं है अंतर अंतर्वाहिर है सीमार माझी असीम तुम्हें यही तो है ना ठाकुर जी असीम है लेकिन बच्चा वन के है, वो भी नित्य स्वरूप है ऐसा नहीं कि नहीं है ये अचिंत तो शक्ति ठाकुर का इधर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखो, जिसका अंतर नहीं बाहर नहीं है गोपाल का बाहर क्या है कुछ है गोपाल का बाहर कुछ नहीं है अनंत ब्रह्मांड गोपाल का ही स्वरूप है और गोपाल का अंदर जो है गोपाल का अंदर ये जो है कोई भी नहीं है जो गोपाल का अंदर नहीं है सब है ऐसा करके सूती की <coughs> न च अंतर न बहिर्यसो न पूर्वम ना पिचापरम पूर्वा बहिष्य अंतर जगतु जो जगत चय अनंत ब्रह्मांड जिसका अंदर में है जिसका ये जो भाव है थोड़ा वो मुस्लिम कवि इसको अनुभव करके एक कित, एक बहुत सारे गाना लिखे हैं उसमें एक गाना है ए विश्व लो तु विराट शिशु आ न मने खेलि काजी लोजू इस्लाम ये विश्व लोये विराट शिशु आन मने खेली छो ऐसा कीर्तन है लिखा जो भी है अभी जो है जो ऐसा चल रहा है करते करते जो है भले ये जो गोपी जो है ये गोपी जसोदा मैया ने कहा कि ये अपराकित अध्य जो तो अधुख जो, अधुख जो वस्तु है इसको प्राकृतो प्राकृतो जड़ का जो लड़का को मैया बंधन करती है ऐसा <coughs> माफिक बंधन कर दी हैं? ऐसा माफिक बंधन कर दी क्या की? किया बोल तम महात्म महा तम महात्मा जम अव्याम मर्तिंगम अध जम गोपी को प्राकृतम जैसा प्राकृतो जैसे छोटे बच्चा को मैया बांध देती ऐसे बंध दी बांध देने का कोशिश कर। गोपाल को बंधा नहीं जाए तो क्योंकि कृष्ण को हर बकत जब बंधा बांधने की कोशिश करे तो बांधने जाए तो दो अंगुल कम हैं तेन संदे अन्य गोपिका बजे तद्या तो मानसो स्वार्वक स्व कृताक सहा अपना बच्चा जो बदमाश की उसको बांधने गए तो दयांगुल भूत तेनो संदि अन्य जब दयांगुल कम हुआ कम हुआ तो और रस्सा लाई लाख फिर बंदे फिर भी कम तो मैया ने सोचते है, हैरान हो गया ऐसे तो पसीना आ गया चूल खुल गया एकदम चूल का जो बेनी है कपड़ा लूज हो गया ऐसे ऐसे गोपाल बड़ा जो कृष्ण क्रिश्न है कृष्णो देखिये मैया को बहुत कष्ट है रही इस बात क्या की बच्चे सौ मातु सिन्न गाय है दृष्टा परिश्रम कि आसित सबंधन इच्छा करके गोपाल ने बोले इतना चेष्टा की इतना चेष्टा की मैया बंधन में आया अभी मेरे को बंध लो इच्छा करके अभी जो है अभी बंधन में आ गए इच्छा करके बच्चे कृपाया इतने कृपा इसका सिद्धांत तो विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने बोले जब भी अपन इच्छाएं जीव कोटिवान्छा करे कृष्ण इच्छा फल नहीं फले कीर्तन में है अपना इच्छा के द्वारा जीव कुछ भी चिंता करे लेकिन ये फलवान हो तब जब कृष्णो का कृपा हो जाए तब ऐसा दोनों है दो अंगुल कम न ये दो अंगुल कम जो है नूनो दो आंग कम जो है इसका व्याख्या किया विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद कृष्ण इच्छा भक्त इच्छा जब एक साथ मिल जाए दो आंगुल तब काम बनेगा नहीं तो काम नहीं बने ऐसा व्याख्या क्यों तो सौ मातु शिन्हु कवर सृज दुष्टा परिश्रम कृष्ण किपयासी सबंधने बंधन में आ गया लो मेरे को बांध दो बांध दिया बांध के बोले तेरे को छोड़ेंगे नहीं जा जा छोड़ेंगे नहीं बोले उलू खल का साथ उसको बांध दिया अब कहा जाना है जा इतना भारी उलू खल है उदूखल इसको लेके तू कहां जाए जा जाना है बदमाश का था बांध दिया और गोपाल जो है वो कुलूकल लेके घिस रहे। और इधर लिखा हुआ है सुखदेव जी भव न नेंग संश्रया प्रसाद हमले भी रे गोपी यापो विमुक्तिदार भले ये जो है ये लोखी अंग आश्रिता लाभ कभी भी ऐसा ब्रुम्हा। ब्रुम्हा है। है हाँ। भी ऐसा ऐसा को ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा कृष्ण पुत्र पुत्र ही तो स्वयं नहीं मिला जो जसोबाज ये जो मुक्ति दाहता भगवान श्री कृष्ण पर अखिलेश्वर इसका कैसा प्रसन्न किया है कि देखो उसका बस में आके बंधन शिकार कर ली निमचो नव न श्रीरोपो विमुक्ति ऐसा करके नायम सुखाप भगवान देहि नो भगवान्देना सुतो ज्ञानचात्म यथा भक्ति मतामी हों ये सुखदेव को सभी सिद्धांत ना भगवान देहि नाम गोपिकासुतो ये गोपिका सुतो जो है न, नंदन भगवान श्री कृष्ण है जसोदा नंदन ये किसी का बस में नहीं आने वाला है किसी भी जो करो गैन करो कुछ भी होगा नहीं बल्ले नायम सुखापो, सुखापो मतलब सुख आपो मतलब प्राप्ति करना सुख सुविधा के द्वारा कृष्ण को प्राप्ति नहीं हो, हो सके नायम ना आयम अरे कृष्ण को प्राप्ति संभव नहीं नायम सुखापो भगवान दे गोपिका सुत ज्ञानी नंचात्म यथा भक्ति मतामी हूं भक्ति का द्वारा भक्ति का द्वारा ठाकुर जी जैसे विवश हो जाते ऐसा किसी भी हालत संभव नहीं किसी भी हालत संभव नहीं और जशोदा मैया उसको बांध के चली गई अपना घर का काम जो है इतना सारे और जाने के बाद गोपाल ने क्या की गोपाल ने गोपाल का गोपाल ने क्या की वो उल्लू कर लेके ऐसा हाँ वो जो है जो घुटना दे चलना शुरू कर दी उल्लू को खींचे पीछे इतना बड़ा उल्लू है आये तो गोपाल साक्षात ब्रह्मांडो पति और पीछे खींच रहा है और उल्लू आ रहे पीछे खींच रहा है ऐसा करके गोपाल जा रहे हैं जाके अंगीना से बाहर आए आने के बाद याद हुआ मेरा भक्त जो नारद है नारद बहुत पूर्व में जो गुज्जोग गुजग तो कु का जो दो लड़का है धननाथ मज ये जो पूरा पूर्व पूर्व समय में ये जी, हमारा वक्त है ये दिया था साफ। ये पूरा साफे प्राप्तो मदात कुबरो नारदिक्रीबो इति ख्यात स्त्रियान्वित इतना स्त्री और सज्जो संपत्ति है दिखने में भी, भी बहुत सुंदर है इतना संपत्ति थोड़ा बहुत ज्ञान भी है सब कुछ लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं है जो ज्ञान होने से ठाकुर जी गुरु वैष्णव का बारे में सिद्धांत तो ज्ञान उतना नहीं है तो श्रिया बोलने से हम सोचेंगे वैभव है इतना ही सोच और देखने भी, भी सुंदर है जो भी है एसो आ, कृष्णस्तु गृह कृत्यशु बैग्रायम मातरी प्रभु अद्राक्षित और जुनु पूर्वम गुज्जगो धन धनुदात मजो ये गुज्जक और जो कुबेर जी महाराज इसका जो दो लड़का है वो अर्जुन वृक्षो बन के हमारा अंगिना में नंद भवन का अंगिना में इधर उपस्थित है बहुत दिन से ये दोनों वृक्षों का ऊपर ये जो वृक्ष है वृक्षों का ऊपर कृपा हुआ कृष्ण भगवान का बोले ये दोनों तो वृक्ष नहीं है असली तो बात है ये मोनिक्रीप अः नलकुबर और मोनिक्रीप दोनों हैं ये दोनों को सांप लगा था नारद जी का अब बाद में जब रोया बहुत रोया नारद जी बोले ठीक है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बाद में कब न जब कृष्ण भगवान अविर्वाह हो अविर्वाह के बाद कृष्ण भगवान अपना स्वयं जो है तुमको उद्धार कर देंगे तो ये जो सांप है इसी का नाम है सापे बोड़ सापे बोड़ जानते हो बंगला में एक बात है सांप हुआ लेकिन इसका सांप तो विषाप है लेकिन ये बड़ इसको विचार करके देखो तो बड़ है बड़ नहीं कि किस्तो को मिलना असंभव है किस्तु कैसे मिले जो कि ऋषि अनंत काल कैसे मिले लेकिन ये जो है इधर इसका जो बात है बंगला में चलता है सापे बौ दिया तो सागे सापे बोल साप में बड़ हुआ ये क्या की बोले अभिशाप तो मिला ही है लेकिन नारद जी का अभिशाप ये कोई साधारण आदमी का अभिशाप नहीं नारदी बात में ठीक है चलो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बाद में जब न जब बात भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव होके तुमको उद्धार करे तब तक रो जाओ रह जाओ तब तक अर्जुन भी कर कृष्ण भगवान को याद हो गया मेरा ये जो अर्जुन है पूरा नारद नारे नाप्तो मदात अहंकार के द्वारा इतना बदमाशी किए जो तो नारद जी शिक्षा देने के लिए ऐसा विचाप दी, दी थी और नौल कु तो गोपाल ने क्या की ये लोग जो हैं गोपाल ने क्या की इसका प्रसंग आएगा इस प्रसंग में देखोगे ये जो आ, जमाल अर्जुन भंगो जो लीला है ये लीला आता है माखन चोरी लीला हो गया पहले दसम उध्याय जो है उसमें अले इधर जो है राजन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कथताम भगवान ए तत्त तय कारणम किसने साप नारद जी तो किसी को साप देते नहीं बहुत शांत है इतना बड़ा भक्त है यत्त बिगौर हितम कर्मो बा बात भले ऐसा नारुद जी का क्रोध तो कभी संभव नहीं है ए, क्या किया था लो? ये लोग सापोस्व कारणम साप का ये कारण क्या है यत्त बिगौर हितम ऐसा क्या बिगौित कर्म किया जेनो जिसके द्वारा देवर सिंह का तमो अविर्भाव तमो मतलब तमो नहीं मानते मतलब मतलब क्रोध ये तो लिखा हुआ है इसका अर्थ है क्रोध क्रोध कैसे आया क्रोध तो नहीं होनी चाहिए हाँ महाराज ऐसा एक बात है सुखदेव देखो राजने रम्य मंद्या कीना मंदा किन्याम की मदत कटो बारुणिदिरा प्रया मदद घुर्णित लोचनो स्त्री जन अनु गाय चरतु पुष्पितेवने बोले ये लो क्या की बोले धन धन संपत्ति का मालिक है कौन कुबेर लेकिन कुबेर का जो धन है और कुबेर का धन एक किसी का धन और लक्ष्मी का धन इस विषय में एक सिद्धांत तो हम बता दे ये जो तुम्हारा परीक्षित महाराज का मुकुट है ये मुकुट स्वयं कृष्ण भगवान ने अभिषेक करके पढ़ाए जुधिष्ठी महाराज को वो जुधिष्ठी महाराज का जो मुकुट है वो बाद में आया किसका इसका ऊपर इसका माथे पे तो सिद्धांत तो ये है कुबेर का जो धन है वो कभी बदमाश व्यक्ति का कुबेर का धन मिलता है कुबेर का धन उसके द्वारा बहुत नोड़ा काटिया धन है वो ध्वन का कोई लेकिन लक्ष्मी का धन है वो विशुद्ध धन जगत का जो आदमी का धन प्राप्ति होता है वो कुबेर का धन लक्ष्मी का धन नहीं लेकिन ध्रुव महाराज अम्बरीश महाराज पृथ्वी महाराज जितना सारे बड़े बड़े महाराज लोग हैं परीक्षित महाराज इन लोगों का जो धन संपत्ति है वो धमपस धन संपत्ति कोई साधारण धमपस शाक्षात लक्ष्मी लक्ष्मी का धन दोनों संपत्ति में भी एक विशुद्ध है एक इसी कुबेर का संपत्ति के द्वारा अगर तुमको सेवा करने के लिए कोई आए तो सेवा लोग तुम्हारा सत्यानाश हो जाए भजन का किसी का दान लो मेरा बात में गुस्सा नहीं मानना बहुत सिद्धांतों का विचार है तुम लोग समझते नहीं हो इतना ऊंचा विचार है कभी भी किसी से दान दक्षिणा लो भोजन लो कोई भी कुछ दे उसका पीछे क्या है ये विचार करके लेना नहीं तो भजन नहीं कर पाओगे पूरा बहुत सवनाश हो जाए इससे भक्ति मन ठाकुर ने बार बार अपना लिखनी में चाहे तुम तो में तो पढ़ो चाहे तो महाप्रभु शिक्षा पढ़ो जैव धर्म पढ़ो पढ़े महाप्रभु ने भक्तमीन ठाकुर ने बार बार बताया जो वृत्ति जो है शुक्ल वृत्ति भक्ति ठाकुर भक्ति ठाकुर बार बार ये बात बताया शुक्ल वृत्ति के द्वारा अर्थात हमारा सत उपार्जित धन इसका नाम है शुक्ल वृत्ति माना हम असत रस्ता से धन को उपार्जन अगर किए हैं तो वो धन ठाकुर जी का सेवा में लगाओ यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका हिम्मत है भजन का पावर उसको हजम करे इसलिए भक्त ठाकुर इसलिए बामन महाराज भी अंतिम समय में हमारा गुरु सब गुरु वर्ग बताए बामन महाराज को हम कभी गुरु भाई नहीं बोला भूल से भी कभी गुरु भाई नहीं बोला हम तो गुरु जैसे देखते थे वो भी अपना शिष्यों दो एक कपास बोला देखो हम लोगों का कुछ करने का नहीं है सब करके किया भक्ति ठाकुर प्रभुपाल सब करके गया अब हमारा कोई बहादुरी दिखाने का कोई रास्ता नहीं सब देखे गया बाबन अंतिम समय में बोला देखो एक मुद्दा कथा बोले एक मुद्दा कथा बोले माने एक फाइनल कथा जो देखो हमारा करने का कुछ नहीं जो करना है सब भक्ति ठाकुर करके गया इस प्रसंग में कल सुबह का आ, चर्चा में हम करेंगे नहीं तो रुँँ, चर्चा रुक जाए तो शुक्ला वृत्ति बहुत जरूरी है शुक्लोवृत्ति अर्थात बहुत कष्ट करके एक गरीब आदमी बहुत कष्ट करके बहुत कष्ट करके लाया कुछ महाराज इसको थोड़ा सेवा में लगा देना ब्रजमंडल में एक कहानी है कहानी नहीं ये वास्तव है आज से पांच साल पहले घटना हुआ ब्रज में एक नीच नीचू खानदान का एक लड़ आदमी है ब्रजवासी है बड़ा गरीब इतना गरीब है रोज थोड़ा बहुत कुछ लाए तो खाना मिले नहीं तो खाना नहीं मिले वो थोड़ा थोड़ा करके दस रुपया बीस रुपया पांच रुपया ऐसा करके जमा किया करके जमा करके वो धन हुआ पच्चीस तीस हजार रुपया होगा बहुत दिनों से जमा कर रहे और उसका अंदर में भावना है कि मैं ये सो साधु सेवा में लगाऊ वो इतना सा पैसा छोटा सा पच्चीस तीस रुपया लेके ब्रज मंडल का परिक्रमा चल रहा था बुरा संतो का झंडू वो जाके वो जो उसका जो आचार जो है जो परिक्रमा करा का व्यवस्था की आचार्यों के पास जाके रोते रोते बोले महाराज आपका सामने थोड़ा भेंट लाया कौन सी भेंट तो थोड़ा सा रुपया है हजारों हजारों आदमी परिक्रमा कर रहे पैसा कुछ भी नहीं फिर भी हमारा पूरा अमानती पैसा है पूरा कष्ट करके हम रखा है महाराज ने बोला देव तुम्हारा धन कहाँ है हम सर पर रखेंगे बोल के लेके सर पर लगाया बोल कितना है पर पच्चीस तीस तीस हजार होगा कि 25 हम भूल गया ऐसा करके लिया और लेके गले पे लगाया उसको और बोले महाराज आपका नाम क्या है बोले हमारा नाम गरवर क्या नाम है कि गरवर सिंह उसका नाम है गरवर सिंह महाराज हंस के बोला सब सब सब उधर है बोले देखे इसका नाम गरवर सिंह है काम गरवर सिंह नहीं है काम ठीक है नाम किसने दे दिया कौन जाने गड़बड़ सिंह तो नाम दे दिया समारा, हाँस के बोला देखो इसका नाम गरबर सिंह दिया लेकिन गरबर काम तो बिल्कुल गरबर नहीं काम एकदम सही ये ऐसा है धन दौलत जो है कष्ट एकदम बहुत कष्ट करके कमाया होगा तो इसके द्वारा जो तुम माधुकर वित्तीय के द्वारा भजन करोगे ठाकुर इसमें उसमें पावर रहेगा नहीं तो बुद्धि तुम क्या करो जितना भी शास्त्र पाठ करो हम वैसा सुन में बोट के यार इसको कोई प्रमाण कर सके तो हम क्या कहेंगे जितना दिन तक ये विचार आप लोगों के हृदय में ना आए जितना भी पाठ करो कुछ करो बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। ये भक्ति मीनो ठाकुर का बात है एक आदमी मेरा भक्ति सिद्धांत का सिद्धांतों के ऊपर निंदा किया इसका ये गुरु भाई हम उसको जिंदगी भर, भर के लिए त्याग कर दिया जिंदगी भर के लिए गोबोर्धन में पाठ कर रहा था ऊपर गया तो मजे में आकर थोड़ा उल्टा बोल दिया उल्टा बोल दिया बोलने का साथ हमारा कानों में आया तो हम बोला भाई तेरा संघ तेरे को छोड़ दे जिंदगी भर के बोले तेज कर दिया नहीं तो उसका नाम में परिक्रमा किया सब कुछ किया मेरा ऐसा ही नीति है जो गुरुवर्गो का विरुद्ध हो जाए उसको हमारे मुख नहीं देखते नियम है मेरा जो भी है इधर जो है ऐसा करके कुबेर का धन जो है कुबेर का धन के जो शुद्धि उतना नहीं है इसके द्वारा वो क्या किए वो एक कुबेर का जो दो लड़का है इतना अभिमान हो गया है तो इतना धन दौलत धन दौलत आए तो हम बोले पहले ही जो जन्मो श्रोतो सी चारों में सबसे खतरनाक है धन धन अगर किसी का पास रहे सबसे बड़ा खतरनाक है क्यों वो मानेगा ही नहीं वो सोचे क्या हम विद्वान हो गया वो सोचे कि हम बड़ा का पैसा आए तो सब है जिसका पास पैसा है वो सोचता है हम सब कुछ है बस ऐसा है तो धनोमत जो है सबसे बड़ा खतरनाक है तो धनोमत इसका पास आया धनमत के द्वारा वो क्या कुछ नहीं कर दिया देखो ये जो है वो जो जो, जो बारूनी पिया बारूनी पान करके नशा हो गया वो नदी जो अलकानंदा जो है ये जो नदी है हैं और ये नदी मंदा किनी मंदाकिनी नदी में जाके छलंग लगाया नहाने के लिए और स्त्रीगण गण जितना स्त्री हैं उन लोगों को लेकर मजा करा है पानी के अंदर और नारद जी आये उधर किसी कारण नारद जी आप पहुंचे और नारद जी को देखा देखने के बाद वो स्त्री लोग जो है कपड़े एकदम जल्दी जल्दी सब व्यवस्था कर दी अपना कपड़ा पपड़ा लेकिन ये ये जो जो दो जो दो है इतना बदमाश है वो नारद जी महर्षि आए ये हमारा फिर भी उसका अकेल नहीं हुआ वो तो कपड़ा चेंज नहीं किया ऐसा कपड़ा खोला हुआ है नारद जी बोले री ऐसा बुद्धि खराब हो गया तेरा तू धनरात्म जो है, है कुबेर का लड़का है तेरे को सबक सिखाओ में बोल के बोले जा दे बात, दे दिए इसका दी देने का बात जो है वो चरण में पड़ा सा कर दो गलती हो गया हमसे मतलब गलती हो गया पहले ही याद नहीं है तौ तो दिष्टा मदिरा मदिरा मो सिमा दंधो है सुर, इधर लिखा है तयोर अनु ऐसा तो देखने में साफ दे दिया ऐसा तो देखने में साफ दे दिया लेकिन इधर लिखा हुआ तयोर तयोर अनुग्रहार्थ आयो स्वापम दासन इदम जगो सात दे दिया साफ देने के बाद यह बोलना शुरू कर दिया मतलब ये जो साप है ये इसका मंगल के लिए ही है ये साफ जो है इसका अमंगल का कोई कारण नहीं है ये शास्त्र में लिखा हुआ है सुखदेव को कह रहे हैं पहले देखो नारद कहें, जहां देखो धन दौलत रहे वहां सारे जुआ चूड़ी खेला जितना स्त्री प्रसंगो सारे नासा सब आए जिसका पास धन है वो धन अगर शुद्ध धन नहीं है बड़े बड़े आदमी का पास धन देखा है बड़ा ऊंचा खानदान वो लोगों धन कोई अहंकार का कोई कारण नहीं वो धन है पहले से ही है अहंकार नहीं बाकी लेकिन जो ये जो बाकी जो फालतू धन आ जाए इसके द्वारा सत्यनाशी होगा तुम्हारा जिंदगी कुछ नहीं होगा अच्छा काम नहीं बनता से नारद बाचो न ना ही अन्नो युस तो योनु बुद्धि भ्रंसो रजो गुण सिमदाद अभिजादिर योस्त्री दूतमासम आसव नारद जी बोले देखो ये इतना बुद्धि भ्रष्टो इतना अन्याय कोई नहीं कर सकता जिसके श्रीमद जिसका अंदर में श्री व ऐश्वर्य का मद आ जाता है दूसरा जो दूसरा जो फैक्टर है जैसे जन्मों के द्वारा उस ए, उसके बाद जन्म के द्वारा जो है जन्म ऐश्वर्य सू तो श्री देखने में ये बाकी जो फैक्टर है अहंकार का इसके द्वारा इतना नहीं होता लेकिन ये जो अहंकार है तुम्हारा जो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया तभी ऐसा करना शुरू कर क्योंकि ये धंदौलत है ध्वदौल शुद्धि नहीं है वो ध्वंदौलत देखे क्यों इतना लड़ाई हो रहा है ये बताओ मेरे को वो गुरुवर्ग है मेरा जिस गुरुवर्ग का चरण स्पर्श के लिए हमारा स्वर्ग का देवता लोग आते हैं फिर भी इतना क्यों लड़ाई हो रहा है इसका कारण बताओ मेरे को हो होनी नहीं, नहीं चाहिए वही चैतन्य वहां है उनका पोती सब कुछ है ये कारण एक ही है कारण है जो आता है उसका शुद्धि नहीं है इसके कारण ऐसा हो रहा है वो कभी रुकेगा नहीं इससे बोला था कि इधर लिखा हुआ है भक्ति मेहनत ठाकुर तो बताया बहुत जाएगा बहुत बार आर्टिकल में बहुत सारे सज्जन तो सिंह आदि और इधर बताया कि देखो ये अर्थ तो है अभिजात तो जो अभी अभिजात तो जो है ये श्रीमदाद सिमदाद अभिजात्यादि यत्रो जी जहां मद है या साक्षात नारोजी कह रहे हैं कि जहां ओश्वज्य मद है मद मतलब अभिमान जहां ओश्वज का मद है तहां स्त्री प्रसंगो दूत जुआ खेलना नेशा वो आएगा इधर लिखा हुआ नारोजी नारोजी संग कह रहे हैं। जो सिमदाद अभिजादी स्त्री दूतमा सब वहां सब तीन फैक्टर कोई रोकने से किसी का हिम्मत नहीं किसी का हिम्मत नहीं रुके जब तक तुम किसी जब तुम्हारा कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर क्या करे डॉक्टर पहले से जांच करते करते विचार करे उसका खून में कोई प्रॉब्लम है कि टट्टी के साथ में कुछ है जांच करे करके अंतिम में बोला मैंने इसका ये बीमार हुआ ऐसे साधु गुरु वैष्म जो है पूरा विचार करके कहते बताते तुम्हारा जो डिजीज फैल रहे डिजीज कहां से आ रहे? इसका जो बीमारी का मूल कारण क्या ये मूल कारण है, है। पोपाद जी भक्तमय ठाकुर सब एक ही बताए और को गुस्मार बार बार बोलते थे ज्यादा चिंता मत करो जो है उसी को ले को बैठो पहले जो गुरु को है ना एक एक कहानी बताए तो पागल हो जाओगी भले परम पूज्यवाद माधव गुर महाराज कितना बड़ा प्रचारक है पूरा वर्ल्ड में नाम है मेरा गुरु का नाम सारा पृथ्वी अगर कोने कोने में आ भी लेकिन कभी विदेश में नहीं गए कभी आज किसी जगह जाओ सिला परमंग सिलमांश से महाराज को कौन नहीं जानता? कोने कोने में ऐसा कोई जगह नहीं जाए जानता ठाकुर जी का इच्छा श्रीधर गो स्वी महाराज सिधर गुस्माराज कैसा है जो तो एक आध कहानी हम बताएं सिधर गुस्माराजो है ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किए लेकिन धूपबत्ती नहीं है धूपबत्ती जो है सिद्धर गोम बोल दिया एक धूप को तीन टुकड़ा करो कोर के सुबह में एक दोपहर में एक रात को एक परम भ माधु महाराज देखो गोकुल में जाओ पूछो जो पुराना सब जानते एक धूप को तीन टुकड़ा करके सुबह में दिखाए दोपहर को दिखाए और सेवक जो है आके महाराज जी के पास महाराज माथा नीचू करके क्या हुआ भले आज क्या रोषी होगा कुछ तो नहीं है महाराज चुपचाप दो मिनट बैठा कुछ नहीं है एक काम करो गुल्लार का पेड़ है ना गुल्ला डुमर डुमुर डुमु। गुल्लर का पेड़ है उसे गुल्लर उतार लो आलू तो थोड़ा है उसमें धारा और थोड़ा डल फल जो होगा थोड़ा बना के ठाकुर जी को भोग दो ऐसा दंध किया वो सीधर गुस्से महाराज का जिंदगी में अंतिम में करोड़ों करोड़ों रुपया मेरा गुरु जी का तो ऐसा ही ठाकुर जी का ऐसा ही महिमा है क्या करे तो जहा दंदौलत ज्यादा है वहां कंट्रोल बहुत मुश्किल है जहां धन दोलत ज्यादा हो जाएगा वो सुनेगा नहीं कोई वो सुनेगा नहीं वो समझ में नहीं आएगा ना भद्र जीव है तो जो भी है ऐसा ऐसा ऐसा दिन गया तो एक आदमी ने जोगपीट मंदिर प्रतिष्ठा का बाद एक धनी व्यक्ति बहुत प्रतापशाली उसको बुलाया गया था निमंत्रण में वो प्रसाद पाने बैठा प्रसाद पाने का बाद वो बोल रहा है यही प्रसाद ये यह प्रसाद पाने के लिए हमको बुलाया क्यूँकि प्रसाद में कुछ विशेष नहीं है लपड़ा है थोड़ा डाल है कुछ वो व्यक्ति सोचा प्रसाद मतलब लड्डू पेड़ा बहुत सारे बाटे हैं जो पीट मंदिर जब प्रतिष्ठा होने का बाद बोले ये प्रसाद पाने के लिए हमको बुला है मना उसका ऐसा बुद्धि है हमारा हमारा जो भक्त लोग हैं उन लोगों में ऐसा विचार है हे हमको खीर दिया नहीं खीर का लड़ाई हुआ खीर का पीछे क्या खीरी प्रसाद है अब बाकी प्रसाद नहीं लपड़ा कोई प्रसाद नहीं है क्या चैतन्य चैतन्यवापो कितना बार ये सवार दाउल ये सब पीठा पाना सब लोगों को दे दो हमको लपड़ा व्यंजन दे दो चैतन्य नमापो कितना बार बोला लिखा है ना चैतन्य चेतन में देखो विचार करके तासा दे हो सब पीठा पाना हमको तो लपड़ा व्यंजन दे दो ऐसा महाप्रभु बोलते है कैसे हलुआ खाए पेड़ा खाए ऐसा बिचार उचित नहीं है जितना साधारण रहोगे उतना ही अच्छा है है उतना नहीं तो माया पकड़ लेगा बहुत मुश्किल अंतिम में नारद जी ऐसा बात बताएं कि देखो जहां सिमद अंध है धनमद है वहां स्वाभाविक स्त्री दूत मठ में रहते हुए लॉटरी का टिकट खरीदना देखा हम मठ में रहते हुए इतना इतना बाँच हमने देखा ना मैंने हम तो हमारा सामने पड़ रहे तो हम तो उल्टा पल्टा कर देंगे है किसी का हिम्मत नहीं बाकी हम सुना है लॉटरी आदि अ छुपा के पैसा रखा है अब बोला नहीं किसी को पैसा रखा है बाद में मर गया सरकार पूरा पैसा लेके गया किगर मठ में वैसा सब पूरा किसी को नहीं बताया छुपके से पैसा रख दिया बैंक में और बैंक में रखा तो किसी को नोमिन बना बैंक से चिट्ठी आया चिट्ठी बोले बैंक का बैंक मैनेजर बैंक मैनेजर बोला हमको कुछ करने का नहीं हम नौकर है सरकार का तुम अगर प्रमाण दिखाओ तो हो सकता पहले महाराज हमारा ही भक्त है भक्त से होगा नहीं कोई नुमैनी है नहीं तो तमाम पैसा सरकार खा गया ऐसा है छुपा के रखोगे तो खा लेगा जैसे इसका उदाहरण इगारह स्कंध में आए मधुमक्खी जो मोचाक बनाया तो इसके द्वारा उदाहरण दिया देखो इतना कष्ट करके मोचाक बनाया कि मधु तो अपने खा नहीं पाया दूसरा दुष्ट, दुष्ट आदमी आया उसको फाटा के सारे मधु को लेकर भगया ऐसा होता ना जितना सर मधु का चाक होता है मधुमख जितना सारे कौन खाता है बाहर का आदमी कहता है वो बेचारा इतना कष्ट करके संचय की लेकिन वो बेचारे को कुछ नहीं मिलता ऐसा ही नियम है रखोगे कोई जो हमारा तकदीर में ठाकुर जी देंगे नहीं है तो नहीं देंगे उसका चिंतित नहीं है असतो मध्य हो दरिद्रम परमा जनम आत्मोपम्य भूतान दरिद्रो परमिक्षते बले असतः श्रीमदान्य दारिद्रम परमाजनम आत्मोपमे है भूतानी परम दरिद्र बले असत व्यक्ति जो जो लोग है असत व्यक्ति के पास अगर धन दौलत आ जाए वो वैष्णव को वैष्णव माने आंखों के सामने देखा घर में खाना नहीं मिलता था दो टाइम खाना नहीं है पिता हिसाब का काम करने के लिए पैदल चलते थे पैदल चलते पहले कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चल के हिसाब का काम करते थे एक सेटो का उसमें जो थोड़ा बहुत मिलता था उसमें थोड़ा संसार कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं है जब धंधो लताना शुरू कर दिया और गुरु वैष्णव का अपमान करना शुरू कर दिया और पागल समझता है कुत्ता भी लिया आया ऐसा उसका बात है हम तो छोड़ दिया उसको जिंदगी भर के लिए पूरा छोड़ दिया हम बोला देखेंगे नहीं कभी भले भात छोड़ा ले काकेर बाबा ऐसा बोला किसी को हैं भात अगर अन्न चाल अगर ऐसा कर दो का, का हुआ बहुत आए हम बोले महाराज काक तो बहु आएगा लेकिन ककिल नहीं आएगा वो चुप हो गया बस हाँ काक तुम्हारा बस जरूर आएगा ककिल नहीं आएगा चुप हो गया कितना हमको पीछे पीछे कितना बदमाश है कुछ नहीं कर सका कुछ नहीं कर सका है करने तो क्या होगा हमारा कुछ नहीं भी कर पाएगा ज्यादा जल्दी ज्यादा बदमाशी करो तो जंगल में जाके बैठ जाएंगे नाम करेंगे अपना तो सभी हमारा <laughs> सब रास्ता खुला है ऐसा नहीं दरिद्रम परमाजनम आत्मोपमे नूता दरिद्र परमिक्षते आखों का सामने देखा आंखों का सामने देखा जब हम स्कूल में पढ़ते बच्चा एक आंखों का सामने एक व्यक्ति धड़क धड़ धोनी हो गया धड़क धड़ा मारे, एक साल दो साल चार साल पांच साल का बड़ा धोनी बिल्डिंग खरीद लिया कलकटा में बड़ा उसके बाद देखा फिर उसका पतन हो गया उसी वही मालिक वो, वो बिल्डिंग को बिक्री करके उधर किराए पर रहा आंखों का सामने देखा वो बिल्डिंग उसी में किराया रहा कहा जाए बेचारा बिल्डिंग को बिक्री कर तो धन दौलत जो है कभी अभिमान मत करो कभी पैसा आए परम पूर्व परम पूजा पर्वत गुरस्वी महाराज जो है सागर गुरु से महाराज एक हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है परम पूजा सागर गुस्से महाराज हमारा गुरु भाई नहीं बोलते हम गुरु ही बोलते हैं सब इतना प्यार करते हैं उसका सेवा के बारे में बताएं तो आप पागल हो जाओगे ये वैष्णव कैसे सेवा करता है ये इसका शिष्य है हमारा पिता है सब हमारा शिष्य नहीं सब हमारा पिता है सब ये सब हमारा पिता जो भी है तो ये जो है ये जो सेवा है पर्वत महाराज बोलते थे देखो हिसाब हिसाब है पैसा तुमने खाया न मैं जानता बोले महाराज क्या करूं पैसा ज्यादा हो गया महाराज हिसाब लगा हिसाब लगा के डाइना बाया किया थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया दस रुपया दस रुपया ज्यादा कैसे हुआ और महाराज दस कैसे ज्यादा पता नहीं लेकिन ज्यादा हो गया ज्यादा तो हुआ अब चिंता का नहीं है नहीं ज्यादा क्यों होगा ज्यादा क्यों होगा जो हिसाब वो हिसाब बाद में चिंता करते महाराज एक आदमी मेरे को दस रुपया दिया था वो आपका झोली में हम डाल दिया था। हम दिया नहीं। ओहो, ठीक है, चल अभी हिसाब हिसाब है ठाकुर जी का हिसाब ये हमारा कुछ नाम चामार नहीं है जो एक पैसा खली हिसाब करे हे हाँ, विचार करके असतो समाधान दस्य दारिद्रम परमान जो असत व्यक्ति है उसको नाराज जी कह रहे हैं कि उसको फिर से दरिद्र बना दे गरीब कर दे तो उसका आंखें खोल जाएगा अभी अंधा है ना देख नहीं सकता वो ध्वनि व्यक्ति को फिर गरीब बना दो ठाकुर जी गरीब बनाने को खाने को नहीं मिला। आ मैंने क्या किया था ठाकुर जी धन दौलत दिया था अब देखो मैंने अपमान किया गुरु वैष्णव को मेरा तब याद आता है जब धन दौलत भरपूर रहे तो उसका याद नहीं आता है कि गुरु वैष्णव क्या वस्तु है क्या वस्तु है इससे शुद्ध गुरु वैष्णव ठाकुर जी को बार बार पढ़ते ठाकुर जी हमको धन दौलत में मत गिराओ धन दौलत के साथ साथ क्या होगा बदमाश आदमी आ जाएगा हम धन को कैसे समलाए मेरा बुद्धि कम है धन को कैसे समलाए ज्यादा जितना सेवा का दरकार ठाकुर जी भेज दिया कर दिया जितना हमारा पास आज तक कितना धोरोझो कि साठ किताब कम से कम साठ ही होगा आर्टिकल छोड़ दो बाकी बहुत सारे सेवा ठाकुर जी के पास कैसे हुआ महाराज एक दिन मेरे को चाकदा जगन्नाथ मंदिर में नौ किताब एक साथ छपा दिल्ली में ओखला नौ किताब एट ए टाइम अभी हम नंगा बाबा है कुछ नहीं है लेकिन पूरा जब चीज छपा वो सब दिल्ली से लेके आए पूरा वृंदावन मठ उसके बाद वितरण किया बहुत सारे तो महाराज जी का हाथ में देने गया महाराज जी ऐसे दिखते ऐ तो पैसा कुथा दिखे लोग इतना पैसा कहाँ से आया आप कुछ नहीं है हम हंस दिए हम बोले महाराज आप ही का ही तो लीला है आप ही ने तो किए हो कि पकड़ किए वैष्णव लोग तो किए है ना है कोई कोई आदमी बोलते हैं महाराज आपका ठिकाना बताओ कहाँ रहते हो हम बोले देखो गुरु वैष्णव के चरण में जाओ उधर जाके सर्च करना हमारा एड्रेस वहाँ है बोले तो इसे कैसा उत्तर है आपका ठिकाना कहा है आश्रम का मतलब हमारा आश्रम वही है गुरु वैष्णव के चरण को ढूंढो ढूंढते देखे वहाँ मेरा एड्रेस है वहाँ आप जरूर मिलेगा हमारा एड्रेस जरूर 100% परसेंट गुरु वैष्णव के चरण में ही मेरा एड्रेस है वहां जाके ढूंढो देखा हमारा एड्रेस है वही हमारा बाकी कोई एड्रेस पता नहीं कुछ ऐसे ही वो लोग हंसते रहते महाराज कैसा उत्तर देता है ठीक ही बोला ये सब प्रोपात जी उत्तर देते थे किसी ने अपमान करके प्रोपात को अपमान करना चाहा आपका गुरु का स्थान कहाँ है ऐसा करके इसका बारे में काल चर्चा करें आप प्रोपा को अपमान करने के जानते हैं नंगा बाबा कुछ नहीं है अपमान हो जाएगा समाज में आपका गुरुजी का आश्रम कहां है कहा आपका गुरुजी का स्थिति पोपाद ने स्मार्टली उत्तर दिया है कैसा सुंदर मेरा गुरुजी का ठिकाना है स्वयं विश्वभानु नंदिर राधा रानी का चरण कमल राधा कुंड वर्तमान में वो अभी कुलिया दीप में जो रानी चरा वहां स्थान करते उसका एड्रेस है वो ऐसा बताते स्मार्टली वैष्णो का क्या अपमान है, है? ऐसा है कि असतोष समादान धस्व दारिदम परमाम जन्म जब धनी व्यक्ति का अभिमान हुआ ठाकुर जी अगर उसको फिर से गरीब बना दे तो उसका आंखें जो है फूट जाएगा खुलेगा आंखें तो फूट गया था माया देवी अब फिर आंखें खोले खल के देखे हाँ तो ठीक बोला और अपना जब जितना स्वयं आपने को जितना प्यार करते हो दूसरे को भी ऐसा करना है ऐसा ही नियम है ऐसे तो साधु गुरु वैष्णव जो है सब कोई को समान दर्शन करते हैं कभी किसी को भेदभाव नहीं है फिर भी अपना अपना जो संस्कार के अनुसार वो वो विचार स्वयं जो है वो हो जाता गुरु वैष्णव किसी को वंचित नहीं करना चाहते हैं तो आत्मोपमेन आत्मोपमेन भूतानी दारिद्रह परमिक्षते है भले यथा कंटको विद्यांगो यंतरक्षति व्यथाम और जीव साम्यम गिंग्वेर तथा अविध्य कंटक जैसे हमारा बचपन में एक कविता पढ़ा था शायद आप लोग भी पढ़े होंगे मालूम नहीं है कि जतना विषे बुझी विषय किसे पढ़ा नहीं प्यरा बीस का जलन कैसा है तुम कैसे समझोगे जब तुमको सांप डांसे कि बिछुआ काटे तब तुमको समझ में आएगा बाकी काटा है वो तरप रहा है बोले ऐसा कैसा है समझ में नहीं आएगा आएगा अनुभव में नहीं आएगा की जतना विषे बुझी विषे कि जब विष का दंशन जो है विष जब विष वाले कोई प्राणी दंशन के द्वारा कितना कष्ट है तो वो ही जानता है बाकी जो दंशन दंशन नहीं किए तो वो जानता नहीं संभव नहीं है ऐसा ही है तो इधर जो है भले किसी का कंटक यही उदाहरण है जिस का शरीर में कंटक वृद्ध हुआ है और कारण वो उसका मुख मलिन है कष्ट हो रहा है जंतु बहुत कष्ट हो रहा है कष्ट मिल रहा है और बाकी जो है उसका सुख दुख जो है उसका जो आ, जो देख वो देखने का बाद अगर समझे को कैसा कष्ट है संभव नहीं एक मात्र तो शुद्ध गुरु वैष्णव है एक बात तो शुद्ध गुरु वैष्णव है जो दूसरे का जो कष्ट है उसको डायरेक्ट फीलिंग करू वैष्णव है जो अपना हृदय में दूसरे का कष्ट क्या डायरेक्ट फील कर सकता एक शुद्ध गुरु वैष्णव बाकी दुनिया कोई नहीं किसी का संभव नहीं उसका जंत्रा उसको काटा है वो उस जनता उसको, उसको रोना आ जाएगा उसका कष्ट हो रहा है ऐसा तो ऐसा जो है आ, बाकी आदमी तो सोच नहीं पाता है इधर लिखा हुआ है सुंदर देखो लिखा हुआ है नारद जी बोल रहे कि साधु नाम समितम मुकुंद चरण शिणाम चरणशिनाम उपेक्ष उपेक्षय उपे किंग धन है स्तंभ रसदी रसदाश्रयी रस्थ बचेन साधु नाम समित्यामकुंद चरण शिणाम एक्चुअली जो साधु गुरु वैष्णव है ये तो क्या है साधु गुरु वैष्णव का है साधु गुरु वैष्णव का है फिर भी लोग वंचित हो जाते हैं अपना पूर्व संस्कार क्रिया कर्म अनुसार इसमें गुरु वैष्णव का पक्ष पातित्व तो पर्सियलिटी नहीं है इसमें कुछ नहीं है तो साधु समदर्शन है समचित्व तो क्योंकि भगवान का चरण कमल का अन्वेषण में सर्वग चिंतन में लगे हुए है औषधाश्रय औषोध व्यक्तिगण तो जो है जो जितना सारे व्यक्ति हैं ये इन का का उपेक्षा बन जाता जब भी धोनी व्यक्ति का घर तो जब गेट में घुसने जाओ नौकर चक्र भगा दे जाओ इधर से फालतू आया है बेकार गाली देकर भगा दे ऐसा है तो ये जो सन्यासी आया था सन्ना किसी का साथ अगर मालिक का थोड़ा दो बात हो गया था उसमें एक तो मुक्ति का प्रसंग खुल जाता इसमें तो साधु का दोस्त नहीं साधु गया था ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी भिक्का करने के लिए तीन तीन घर में बिना बुलाए तीन घर में जाए चुपचाप खड़ा रहे थोड़े देर तक उसके बाद अगर नहीं आए और आए भी अगर दूध जो है खीर भिक्का नहीं दी तो चल दिए दूसरे ऐसा तीन चार गृहो में जाए जो मिले ना मिले बस हर दिन संतुष्ट ऐसा गोदहन काल गोदहन काल के लिए जितना समय है उतना टाइम खड़ा रहे तो कोई निकाला नहीं कुछ कुछ दिया नहीं और दिया भी दूध दिया नहीं तो लेकिन बस पूरे चल दिए ऐसा करके वृत्ति है जो है तो ये जो है इसमें ये साधु का कोई दोष नहीं साधु तो गया था लेकिन उसको बगा दिया अहंकार के मारे इसलिए बोला देखो ये जो साधु का कोई साधु मुकुंदो नाम, कर देने से किंग रसदभीर है अशद हो जाता धन के नुकुंदो के द्वारा धनमद जिसका स्पर्श किया वो अहंकारी हो जाता वो साधु गुरु वो सबको सम्मान देना बाहर में दिखाता दिखाता है लेकिन सम्मान नहीं देना धनित व्यक्ति है इसके द्वारा साधु का साधु तो चाहता सबको कीपा करे उसके जो उपेक्षा करके चला गया इसमें तो साधु का लाभ व घाटा कुछ नहीं है साधु देखा दो तो अपमान कर तो आएगा नहीं तेरा तेरा साथ कोई संबंध नहीं है मेरा जा कोई भी हो तू ऐसा साधु बोल देते हैं यह जो है सुखदेव गोस्वी कह रहे हैं इधर कृष्ण भगवान जो है वो ही दो जिसका प्रसंग इतना समय तक तो हम बताया वो दो जो है जो नलकुबर मोनिक्रेव ये दोनों को उद्धार करने के लिए अभी अर्जुन वृक्ष बन के खड़े हुए हैं और ये जो कृष्ण हैं उदु को आकर्षण करते करते क्या कि अंतिम में वो उदु जो है जो बीच में से गुप्त जो कृष्ण हैं बीच में से चला गया ये दो वृक्ष ऐसा कहा है बीच में से निकल गया और उदुखल जो है दोनों उदूखल लंबा है ऐसा अटक गया दो वृक्ष में आ थोड़ा सा प्रेशर दिया चा, दो वृक्ष गिर गिर जो, जो कृष्ण राम राम। है? है, है इसका मौत लिखा था आज हाय हाय ठाकुर जी ने बचा दिया ठाकुर जी ने बचा दी कृष्ण को कृष्णो को ठाकुर जी ने बचा दिया आज देखो ये दो वृक्षों घिरा है और किसी भी हालत ठाकुर जी का शुक्र है किसी भी हालत से हमारा लड़का के ऊपर नहीं गिरा हाय हाय को को, को गाली देना कर दिया झगड़ा लगे कौन बंधन किया ए बच्चा को है भूल के बंधन खोल दिया गोदी में लेके चुम्बन किया अब बच्चा तो बच्चा ही है बच्चा दो वृक्षों को एकदम तोड़ दिया और जौब जी जितना समय तक तो ब्रजवासी ने तो दौड़ के आए उस समय तक जमल अर्जुन जो दो वृक्षो है जमल अर्जुन दोनों से दो आत्मा निकाला बहुत सुंदर राजपुत्र जैसा धुआं का माफी दो वृक्षों गिर पड़ा पर के बाद दो वृक्षों से दो दो नौजवान सुंदर एकदम निकाला निकल के ठाकुर जी का स्तुति की उसके बाद ठाकुर जी की पाले के चले गए और बालक लोगों को आगे बालक लोगों को आके बोला ब्रजवास हमारे दो वृक्षों कैसे कोई झंझावात नहीं है कुछ नहीं है कैसे दो वृक्षो पड़ा आपका ही जो कृष्ण हैं वो ऐसा करके फालतू बात है ये बच्चा है दो वृक्ष हाँ, दिया तो दो वृक्ष जो है पतन हो गया और जो पतन होने के बाद वहां से दो जो है जो आत्मा उसका उद्धर हो गया भगवान श्री कृष्ण कृपा से वो दो नलकुबर और मणिक्रीव दोनों रूप प्रकार से पहले का रूप सोने का वरण ऐसा करके सोने का गहना है सारी सुंदर इतना सुंदर रूप करके ऐसा स्तप कर कर रहा है अभी तस्म तो व्या भगवते वासुदेवाय वेद से आत्मदत गुणश्छन्न महिमने ब्रह्मणे नम यवतारा ज्ञाते शरीरेश शरीर शरीर नईस्तरुलल्यातिशयर्जेषुअस नमो परमकल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शोदूना पते नमः बागुण कथने सवनौकथाया हस्तौचर्म सुम स्तबो पाद स्मृत जगत प्रणाम भगवत नू नाम वाचक बासी पथितान पावन गो वैष्ण्यो नमन आरती का टाइम हो गया इसलिए कंप्लीट नहीं किया काल ये एक प्रसंग काल हम कंप्लीट करें इसके बाद भगवान श्री के कई तो सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं जिसका इसका तत्व विचार करोगे तो पागल हो जाओगे आनंद ऐसा सुनो ध्यान से सुनो और इसी जन्म में उद्धार हो जाओ ये मेरा प्रार्थना है आप लोगों चरण में बाकी वो कोई प्रार्थना नहीं है मेरा